शंघा राम मंगलाना चर्ता वन वाणीना गिरा जलभीशिश प्री सीता नग्रा पुण्याण्य विहारण वन विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा जल बी कि समिन्न तो न भिन बंदौन सीता राद जिन ही परम प्रिय खिन्न बंदौन तुलसी के चरण जिनकी की इन्हों जग काज कलित्रगू सुलो तो प्रगट्यो सप्तजा तो भक्त भक्ति भगवंत तो गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन के नाश विद्ने वो गुरुपद कन् कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासुवचन रवि कर्म कर कुंद इंदु समे उमण करुणा दीन परने करहु कृपा प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जादय आगार ही राम ya yeah. a अखिल गोवंश की की श्री गड़खोर गोधाम की श्री सूर गोधाम की है श्री पद्मा गोधाम की है। श्री चौरासा कोष ब्रहण्डल धाम की, श्री, गो की, श्री, की श्री गोपीश्वर महादेव की है श्री अन्नपूर्णा माता की है जगद गुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की है जगदगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की है सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की हैं सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की हैं श्रीमद रामचरित मानस जीव की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय श्री मलित्यानंद महाप्रभु की जय श्री गौरभक्त वृंद की जय श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय सब संतन तन की जय सब विप्रन की जय सब भक्त नी जय समस्त ब्रजवासी की जय जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम हर भक्तवांछा कल्प तरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से चातुर्मा महोत्सव के क्रम में हम आप सब को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट पल सत्संग प्रात काल श्री गौरांग लीला के माध्यम से एवं अपराह काल में श्रीमद रामचरित के रूप में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है पहले कितना कष्ट हुआ सची माँ को विश्वरूप जी के सन्यास का जो कष्ट है उसको भला जन्मदात्री माता कैसे भुला दे और महाप्रभु जी की भी ऐसी अवस्था किंतु उस पूरे शोक के वातावरण को श्री नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति ने अत्यंत आह्लाद में भर दिया और सचि माँ को तो यही अनुभव हुआ कि हमारा विश्वरूप फिर से इस रूप में आ गया और तत्व की दृष्टि से देखें तो विश्वरूप भी वही है एक अंश से वह भी वही है इसलिए वस्तुता पुनः लौट करके आए अद्भुत चरित्र है अद्भुत चरित्र है भैया सबका सौभाग्य है इसका खूब ज्यादा से ज्यादा सबको लाभ लेना चाहिए सबका सौभाग्य नहीं होता है। भगवान की अतिशय कृपा होगी कृपा तो सब जीवों पर है पर भगवान जिसे अपना मानते हैं विशेष रूप में उसी को ऐसा सौभाग्य मिलता है कितना सुंदर कालक्षेप भगवान हम सब लोगों का करा रहे हैं मान लो लीला में न बैठते तो समय कहा जाता किसी ने किसी व्यवहार में समय चला जाता नष्ट हो जाता पर जितनी देर लीला में बैठ गया उतनी देर समय सफल हो गया सार्थक हो गया जितनी देर कथा में बैठ गए उतनी देर समय सफल हो गया सार्थक हो गया ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि किसी ने किसी कार्य में ऐसा लगा के रखें कि हम भूलना चाहें तो भी श्री ठाकुर जी भूल न पाएं ऐसी कृपा हम सब के ऊपर करें आ कितने सौभाग्य की बात है वृंदावन के रसिकों ने कहा है कि वृंदावन के बाहर जाओगे ब्रिज के बाहर जाओगे तो तुमको भजन का पीछा करना पड़ेगा कि भजन का हाथ पकड़ में नहीं उसका पूरी पल्ला पकड़ में आ जाए पर बाहर भजन का पल्ला भी पकड़ने में आ जाए इसमें कठिनाई है पल्ला भी पकड़ में आना सबके बस की बात नहीं है और श्री वृंदावन में आ जाओ तो भजन का पल्ला नहीं पकड़ लेग, पक, पकड़ना पड़ेगा भजन तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा ये वृंदावन के रसिकों ने कहा है भजन तुम्हारा हाथ पकड़ के चलेगा पल्ला की बात तो जाने दो तुमने प्रयास नहीं किया पर श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया तो भजन तुम्हारा हाथ पकड़ कर चलेगा हम पकड़े हाथ तो हमारी पकड़ तो ढीली छूट सकता है पर धाम हाथ पकड़ ले तो भजन हाथ पकड़ के चलता है इसका मतलब है श्री धाम का आश्रय लेने पर भजन अत्यंत तो सहज सरल स्वाभाविक हो जाता है उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है बस आवश्यकता इस बात की है कि धाम में जिस भाव से जिस रहनी से रहना चाहिए उस भाव से उस रहनी से हम रहें, तो हमको विशेष लाभ हो जाए। लोहा स्पर्श मणि का स्पर्श करते ही पारस मणि का स्पर्श करते ही सोना बन जाता है और लोहे में कबर चढ़ा हो तो भरी अखबार लपेट दिया हो लोहे में तो सौ साल तक पारस मणि के साथ रखा रहे तो भी आवरण शून्य होकर जब तक लौह का स्पर्श स्पर्श मणि से नहीं होगा तब तक वह लौह स्वर्ण नहीं बन सकता ऐसे ही हरी गुरु संतों का निरावरण होकर सेवन करें, निश्चल निष्कपट भाव से सेवन करें धाम का भी सेवन निरावरण होकर के करें दम्बछ छल कपट पाखंड इसको दूर किनारे धर के तब धाम का सेवन करें देखो क्या आनंद मिलता है धाम स्वयं अपना स्वरूप जीव को प्रदान कर देता है श्री वृन्दावन बिहारी लाल की हमारे हनुमत दास बाबा बरसाने में रहते ही है इनको जाना था बरसाना बड़े विकल्प से बरसाना जाने के लिए पर तो इन्होंने सुना कि शंकर जी का विवाह होगा अरे बोले शंकर जी की बरात छोड़ के कैसे जाएं? तो शंकर जी की बरात देखने के लिए रुक गए और कहते जब रामलीला होगी तो फिर हम आएंगे। और काशी नरेश वाली जो लीला होगी उसमें कहते हनुमान जी हम बनेंगे बोलो भत्तभल भगवान की देखो भोले भाले संतों का भाव है बोले कुंज बिहारी भैया जी से कह देना कि हमको हनुमान जी बना दें हम पाठ बिल्कुल बिगाड़ेंगे नहीं बढ़िया पाठ देंगे क्योंकि नाम महिमा है तो अब तो एक बाबा की इच्छा आएगी अब तो आपको लीला करनी पड़ेगी पिताजी लेखन कर देंगे अभी कुछ अस्वस्थता के कारण वो हॉस्पिटल में हैं तो शायद आज छुट्टी या कल छुट्टी हो जाए उनकी इस समय मौसम ऐसा चल रहा है कि सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है चातुर्माश के समय जो हमारे यहाँ यद्यपि वे 24 घंटे में एक ही समय प्रसाद लेते हैं उनके लिए हम नहीं बोल रहे अपने सबके लिए बोल रहे हैं कि प्राचीन काल में जो चातुर्मास के यह नियम था कि चार महीने लोग एक समय ही आहार लेते थे और एक व्रत पूर्वक नियम पूर्वक रहते थे उसका एक कारण यह भी है कि वर्षा काल में अग्नि मंद हो जाती अब अग्नि तो हो गई मंद और हम उसमें झोंके जा रहे हैं पहले जैसा बालभोग के नाम पर बालभोग नहीं पूरा सिर दो सिर और राजभोग के नाम पर भी थोड़ा नहीं खूब डटके आकंठ और ब्यारू अरे बोले भाई ब्यारू कबू न छोड़िए ब्यारू पे बल जाए जो ब्यारू औगन करे तो दोपहर कमती खाए यहां तक लोगों ने बना रखा है ब्यारू तो बिल्कुल छोड़ने नहीं चाहिए ब्यारू तो जरूर करनी चाहिए तो ये इसीलिए इस प्रकार के हमारे पूर्वजों ने नियमावलियां बनाई कि चातुर्मास में व्रत भी हो जाए उपासना भी हो जाए और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहे इसलिए आहार विहार का विशेष संयम चातुर्मास के काल में कहा गया है कल दोहा क्रमांक एक सौ तक हो चुका है बालकांड में उसके आगे पांच दोहा करके फिर शंकर जी के चरित्र का हम स्मरण करेंगे सुनु गिरी हरि चरित्र सुनुहार We pull and we share. जग जा मुकुत नतेह भगवान जब कही जानो मरम सब श्राप को तो साफ श्राप हरी तेले लगी रता तेरी जात कितने भई सुविवाणी नारद की तुम भगत के ब्रदराज छीन ले जन जान जनजान जिमितपति नी राम जय राम कृपा से श्री रामचरितमानस के क्रमिक प्रवचन के क्रम में हम आप सबने श्रवण किया महर्षि याज्ञवल्क और भरद्वाज के संवाद के प्रकरण में भगवान शिव का महर्षि अगस्त के आश्रम में चातुर्मास के सहित निवास सती जी का भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक सावधानी पूर्वक कथा का श्रवण न करना कथा के तिरस्कार के परिणाम स्वरूप मध्य में भगवान के दर्शन होने पर भी भाव की जागृति न होना संदेह उत्पन्न होना देखो एक बात कह दें कथा सुनने के बाद लीला देखनी चाहिए बोलो भक्तवत्सल भगवान की कथा सुन के मोह भंग हो जाता और लीला देख के बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह हो जाता जब तक नारद जी ब्रिज में आकर लीला दर्शन करके ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा जी को सुनाते थे तब तक, तक ब्रह्मा जी को कोई चक्कर नहीं पड़ा और जब उनके मन में आया कि इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में उचले हमू देखें हाँ तो जैसे ब्रह्मा जी आए और छाक लीला देख के ब्रह्मा जी चक्कर में गए ये कैसो पर ब्रह्म परमात्मा बड़े बड़े वेदज्ञ ऋषि बड़ी विधि पूर्वक श्रौत यज्ञ करें पुरोडास को चरु को निर्माण करें और मंत्रोच्चारण पूर्वक भाव पूर्वक निवेदित करें, तो ही यह पर परमात्मा यज्ञेश्वर हेवे के बाद हु प्रत्यक्ष प्रगट है के भाग को ग्रहण नहीं करे तो यह कैसो पर परमात्मा जो सामान्य ग्वार के बालकन की जूठन ने खाए रहे हो यह कैसो परमात्मा संदेह है ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गये कथा सुनते रहे तब तक संघ संदेह नहीं होगा लीला देखने आए तो संदेह हो गया इसलिए पहले कथा सुनो लीला देखो कथा और लीला ये दोनों अंग हैं होना तो ये चाहिए कि जहां जहां कथा होए वहां वहां लीला होए और जहां जहां लीला होए वहां वहां कथा हो लेकिन लोग पुतना भाव समझते नहीं है गरुजी महाराज लीला देख के मोह हो गया और कथा सुन के मोह की निवृत्ति हो गई। भगवान की नागपास बंधन लीला कोई तो देखा था गुरु ने गुरु को संशय सर्प ग्रसे उर्गारी बताओ जो सांप का ही भोजन करते उनको संसय रूपी सर्प ने ग्रस लिया, ग्रिया लिया नहीं दसेव नहीं ग्रसे गप्प कर गया संशय रूपी सर्प ये तो मोड़े से निकालवे की सामर्थ्य कथा में है संशय रूपी सर्प के मोड़े से गुरु जी को निकाला का घुषण जी की कथा है लीला कथा क्या कहना अद्भुत है लीला भी कथा ही है और कथा भी लीला ही है कारण आप भावपूर्वक कथा कहिए सुनिए तो कथा कथा नहीं रह जाएगी कथा लीला बन जाएगी आपको दृश्य आपके भीतर उपस्थित होने लग जाएंगे भाव के दृश्य भाव राज्य में वे सब लीलाएं सत्य होने लग जाएंगी ऐसा हो जाता है। कई बार कथा के साथ लीला चलती है पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की उपस्थिति थी टीकमगढ़ में एक यज्ञ में दास को ही वहां कथा कहने के लिए आज्ञा मिली थी हम कथा कह रहे थे और महाराज जी जैसा पक्का श्रोता एक जैसे विग्रह जैसे मूर्ति जैसे बैठ के महाराज जी कथा सुनते गर्मी के समय में कथा यज्ञ था गर्मियों में यज्ञ होते हैं, कथा भी गर्मियों में ही हो रही और सवेरे का समय तो कथा के लिए वही समय निश्चित किया गया और जैसे ही गोवर्धन लीला का प्रसंग आया तो इधर हमने कहा कि इंद्र क्रुद्ध है गयो और मेघ गड़गड़ गड़गड़ गड़ गरजने लगे ये वाक्य कहते ही मेघ गर्जना शुरू हो गए आश्चर्य की बात पहले वर्षा का कोई लक्षण नहीं था कहा से बादल आ गए और इतनी जोर की वर्षा भई कथा भी चलती रही वर्षा भी जोर की होती रही बुंदेली में कहते कोहरा बह गए माने जहाँ बैठे थे लोग वहाँ सबके ऊपर ऐसी ये सब बैठे और ऊपर से पानी बह रहा है और श्रोता भी ऐसे पक्के और कथा भी खूब भई लीला माने कथा भई और ठाकुर जी ने सात रात सात रात्रि सात दिन सात रात्रि गिरिराजी को कनिष्ठ का पर धारण किया इंद्र का मान मर्दन हुआ और बादल गरजना पानी बरसना बंद हो गया बिजली चमकना बंद हो गया ये कहती गरजना बरसना चमकना बंद हो गया सूरज का प्रकाश आ गया आकाश आकाश खुल गए महाराज जी बोले वहां पहुंचने के बाद बोले पंडित जी आज तो कथा कथा नहीं रही कथा लीला हो गई गोवर्धन धारण लीला का दृश्य प्रकट हो गया ऐसा हो जाता है ये हमारी कथा की विशेषता नहीं थी ये सदगुरु भगवान की उपस्थिति की महिमा थी वो जिस भाव राज्य में बैठकर कर श्रवण कर रहे थे उस राज्य में कथा कथा नहीं रहेगी कथा भगवान की लीला होगी भगवान की कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए ये भगवान की कथा जो है ना वो भक्ति महारानी के श्री अंग का उपतन भजन साधन में भी मैल आ जाता है अत्यंत निष्काम भाव से साधक भजन साधन में लगा है भगवत सेवा में लगा है भगवान की भक्ति करने में लगा है पर उसमें भी मल आ जा मल आ जाता है अरे हम रात्रि को दो बजे उठ जाते हैं डेढ़ बजे उठ जाते हैं ढाई बजे उठ जाते हैं हम तो चार बजे जमुना जी में गोताई लगा लेते तो। ये देखो आठ बजे तक सो रहे हैं हम इतना लाख जप लेते हैं ये तो बिल्कुल नहीं जपते एक माला भी नहीं करते हैं ये जो साधन का अहंकार है ये भक्ति महारानी के श्री अंग का महल है तो ये कथा सुनकर जाएगा आप चाहे जितना भजन करते हो नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के नाम स्मरण की चर्चा सुनेंगे 22 घंटे वे बैठकर उच्च स्वर से एक आसन से हरिनाम का उच्चारण करते थे महामंत्र का उच्चारण पूर्वक जप करते थे और बचे कितने घंटा दो घंटा दो घंटे में शरीर की सारी क्रिया उसी में भिक्षा ग्रहण करना सब कुछ कर लेना दो घंटे के भीतर फिर 22 घंटे बैठकर नाम का वैखरी वाणी से उच्चारण पूर्वक जब करना किसी के मन में हमता रहेगा कि मैं इतनी देर कीर्तन करता हूँ इतनी देर जब करता हूँ एक से बढ़कर एक चरित्र हैं तो चरित्रों के श्रवण से समझ में आ जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हम हैं क्या अभी तो साधन का सावी हमें नहीं आया है हमें कुछ नहीं आया है एक नाम भी जो जिह पर प्रकट हो रहा है तो महिमा एश वृंदावन राधा सुधा नधी जी में ये बात कही गई है कि कहाँ तो श्री, श्री धाम वृन्दावन कहा रस के लिए और कहाँ प्राण हम गर्य कर्मा कहा में अत्यंत गर्य कर्मा प्राणी पर ऐसे प्राणी की जिह्वा पर भी श्री राधा नाम आ गया कैसे आ गया बोले तो फिर भी राधा नाम जिह्वा पर आ गया ये हमारी महिमा नहीं है महिमा ऐसा वृंदावन से ये श्रीधाम वृंदावन की महिमा है ये धाम की है इसलिए भूले भटके यद किंचित साधन बन रहा है इसमें अपना पुरुषार्थ नहीं है इसमें हरि गुरु संतों की कृपा धाम की कृपा ही मुख्य है जहाँ ऐसा भाव मन में आया नहीं कि मैं करता हूँ या मैंने किया वहीं से भजन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है धीरे धीरे भजन चौपट हो जाता है नष्ट हो जाता है इसलिए जितना हमारा भजन बढ़ रहा है ये कैसे हमारे अनुभव में आवे हमारा दईन्य बढ़े तो हमारा भजन बढ़ रहा है और हमारा दईन्य नहीं बढ़ रहा है तो हमारा भजन घट रहा है जितना भजन करके चले जाए उतनी दीनता हमारे भीतर आती चली जाए उतना अधिक हम अहम शून्य होते चले जाए तो समझ लेना कि भजन ठीक रास्ते पर चल रहा अभी ठीक ठीक से भजन हो रहा भगवत कृपा से ये समझना चाहिए तो हम निवेदन कर रहे थे कि भगवान के दर्शन होने के बाद भी संदेह रह गया उसका कारण यह थी लीला तो देखी सती जी ने पर कथा नहीं सुनी कथा सुनती और फिर लीला देखती तो वो भी जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर वे भी प्रणाम कर लेती लेकिन कथा नहीं सुनी और लीला देख ली चक्कर में पड़ गई सती जी और उसका परिणाम क्या हुआ कि शंकर जी ने सती जी का त्याग कर दिया क्योंकि जगन माता सीता जी का रूप उन्होंने बना लिया और पास रहकर वियोग का अनुभव आप सोचिए सताई हजार वर्ष तक शंकर जी समाधि लगा के बैठे ना बात ना चीत ना बोलना ना देखना ना सुनना अत्यंत निकट रहकर तीव्र वियोग का अनुभव विरह का अनुभव और इसके बाद उनके मना करने पर भी अपने पिता के यज्ञ में उपस्थिति और उसका दुष्परिणाम के सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया यह सब दुष्परिणाम है कथा की सत्संग की उपेक्षा का और हम पहले ही कह चुके हैं कि सब नाटक है नाटक है लीला है इसलिए बड़े लोग खेल रहे हैं हमारे जैसे कलिमल ग्रसित जीवों को समझाने के लिए क्योंकि जब भगवती सती साक्षात भगवान शिव का ही अभिन्न स्वरूप ही है और वे आद्याशक्ति मूलक प्रकृति हैं और शिव से सर्वथा अभिन्न हैं तो क्या वे श्री राम तत्व को अथवा उनकी कथा को लीला को नहीं समझती हैं ऐसा सोचना अपराध होगा ये कोई सामान्य नारी नहीं है पर वो दिखा रही हैं कि हमसे बड़ा कौन हो सकता है और इतने बड़े से भी यदि कथा का सत्संग का तिरस्कार होता है तो उसका इतना भयंकर उस परिणाम हो सकता है इसलिए भैया जहां लीला हो रही हो वहां कथा हो रही हो वहां उसकी उपेक्षा मत करो भाव से सुनो हमारी बात कोई मानेगा नहीं मत मानो मत मानो हमारा उसमें कोई घाटा नहीं कहने में तो हमारा घाटा क्यों कहने में हम कंजूसी क्यों करें आपकी जिससे भयंकर शत्रुता हो अकार हमारे विचार से उसके घर में यदि भगवान की लीला हो रही है तो भले ही आपका तिरस्कार होता हो वहाँ जाने से आप लीला में जरूर जाओ आपको भले ही कोई बैठने को न कहे पानी की भी न पूछे जहाँ सबकी जूती उतरी हो वहाँ बैठकर कथा सुन लो वहाँ बैठकर लीला देख लो क्योंकि यदि लीला कथा से आप वंचित हो गए तो इसमें आपका अपना बहुत बड़ा घाटा हो हाँ शादी ब्याह हो के लौकिक काम हो तो उसमें लोक व्यवहार आप रखो महात्माओं की दृष्टि में तो उसकी भी जरूरत नहीं है लेकिन चलो आप संसार में हैं तो संसार का व्यवहार उतने समय के लिए रखिए लेकिन कथा कीर्तन में नहीं हमारे दुश्मन के घर में संताएं हैं हमारे दुश्मन के घर में गुरु हम तो नहीं जाएंगे वहाँ आए गुरु जी तो चले जाएं भले आके चले जाएं और कैसे गुरु जो हमारे दुश्मन के यहाँ चलेंगे गए साहब तो गुरु जी आरोप भी तुमने कब्जा कर लिया भगवान पर भी तुमने कब्जा कर लिया कथा कीर्तन पर भी कब्जा कर लिया इससे ऊपर उठ करके और भगवान की कथा का लीला का आश्रय लेना चाहिए इतना ही भाव है और वे ही सती उन्होंने भगवान ऐसी वर मांगा कि मेरा पुनः जन्म हो और शिव चरण कमलों में हमें अनुराग प्राप्त हो शिव की ही सेवा हमें प्राप्त हो और भगवान तो भक्त वंछा कल्प तरु उन्होंने मनोरथ की पूर्ति की वही पार्वती के रूप में प्रकट हुई नारद जी ने हस्तरेखा देखी सारी चर्चा आप सुन चुके हैं और एक ब्राह्मण ने स्वप्न में वो ब्राह्मण कोई दूसरा नहीं है वो तो शिव ही है जिन्होंने वटुक वेश में स्वप्न में आकर के और उनको तप की प्रेरणा प्रदान की और अब सती जी ने अपने माता पिता पार्वती जी ने माता पिता को स्पष्ट कर दिया कि उस ब्राह्मण देवता की तेजस्वी ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करने के लिए मैं तप करने अवश्य जाऊंगी पार्वती जी के इस निर्णय से महाराज हिमालय की पर्वतराज हिमालय की और मैना जी की क्या स्थिति हुई गो जी वर्णन करते हैं प्रिय परिवार पिता अरुमा भय पिता सब परिवार के लोग अत्यंत विकल हो गए इतने व्याकुल हो गए कि उनके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहा था कोई नहीं विचार कर सकता था कि इतनी सुकुमारी सबके लिए प्राणों से भी अतिशय प्यारी पार्वती इस छोटी अवस्था में तप करने के लिए जाए कोई नहीं चाहता था तब महर्षि वेद सिरा आए और महर्षि वेद सिरा ने सबको समझाया पार्वती जी की महिमा को समझाया और कहा कि आपको लग रही है कि ये फूल से भी कोमल कन्या है लेकिन देखना ये तप करेगी तो कितना तीव्र तप करेगी इसकी महिमा को तुम लोग अभी नहीं जान पाओगे क्योंकि तुम केवल अपनी बेटी मान रहे हो पर ये है क्या इसको हम जानते हैं हैं आप अनुमति प्रदान करें और पार्वती तप करने के लिए गई हाँ हाँ हा भगवान की प्राप्ति की उत्कट कामना इच्छा जिस भाग्यशाली चित्र में जागृत हो जाएगी उसे भोग छोड़ने नहीं पड़ेंगे उसे उसके भोग अपने आप उसे छोड़कर चले जाएंगे भोग छूट जाएंगे और भोग छोड़ने पड़े तो वैराग्य कच्चा है और भोग छूट जाए तो वैराग्य पक्का है पार्वती जी ने निश्चय कर लिया कि इसी शरीर से इसी जीवन में भगवान शिव के चरण कमल हमें प्राप्त करने ही हैं। भगवान शिव की प्राप्ति की व्याकुलता उनके चित्त में जग गई और सारे भोग छूट गए और जब भोग छूट गए तो उसका फल क्या हुआ नितनवचरण उपज अनुरा तो मन लागा। तो मन लागा। नित्य नवीन अनुराग अपने आराध्य उपास्य भगवान शिव के चरणों में उत्पन्न होने लगे प्रतिक्षण वर्धमान जो रति है वो प्रकट होने लगी और उसका परिणाम है देहाध्यास की निवृत्ति और तप में मन लग गया एक हजार वर्ष तक भगवती पार्वती ने केवल कंदमूल फल का आहार करके एक बार केवल कर लेती थी बस इसके बाद सौ वर्ष तक केवल पत्ती खाकर शाक खाकर के अपना कालक्षेप किया कठोर तप किया और कुछ दिन कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन केवल जल पी करके पार्वती जी रही और कुछ दिन केवल वायु का आहार करके रही ऐसा अर्थ मत लगे ना कि पानी बतासा और पानी मिलाके पी लेती थी बतासा उसको भी तो कहते हैं ना शक्कर का इतना बड़ा बड़ा होता है वो भी पानी में डाल के पिया तो लू भग जाती है और बहुत अच्छा लगता स्वाद भी उसका बड़ा अच्छा लगता है। रामचरितमानस में ऐसा अर्थ करने की भी छूट है बिना पढ़े लेकिन लोग ऐसा भी अर्थ कर देते बतासा भिजवा दिए थे हिमालय जी ने तो पानी में डार डाल के कुछ दिन बताशा खाके पानी पी के रही लेकिन नहीं ये नहीं केवल वायु का आहार वायु का आहार क्या है भैया जी वायु का आहार क्या है श्वास लेना ये वायु का आहार है मैंने केवल श्वास पर रही एक अर्थ तो ये है दूसरा एक अर्थ है कि जैसे अन्य के आहार की विधि है जैसे जलाहार फलाहार दुग्धाहार, ग्रहण करने की विधि है ऐसी ही पवन के आहार की भी विधि है वायु के आहार की विधि है हमें स्मरण में नहीं है रुदायन गांव जहां हमारे मूल पुरुष पहाड़ी बाबा महाराज ने बहुत काल तक रहकर तप किया आज भी वहां स्थान है ब्रिज का ही स्थान है रुदायन गांव और ठाकुर जी का नाम है श्री राधा गोपाल स्थान का नाम है श्री रामचौक और ठाकुर जी का नाम है श्री राधा गोपाल प्राचीन था बहुत प्राचीन स्थान है अपनी तो लीला हुई वहाँ अब पुराना सब विसर्जित हो गया नया मंदिर वहाँ बन गया है इस बार भी उत्सव हुआ था हर साल हर वर्ष उत्सव होता है तो पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने हमसे कहा हमको कथा सुना दोगे ये बात उन्नीस की पंचानवे पहले की है तब खाद चौक में हमको उन्होंने अपने स्थान पर नियुक्त नहीं किया था तब की बात है उन्नीस के पहले की बात है शायद तिरानवे या चौरानवे की बात होगी हमसे बोले हमको कथा सुना दोगे हम कि हाँ जरूर आपकी आज्ञा बोले रुदायन हमारे पुरखों का स्थान है ऐसे बोलते थे महाराजी हमारे पुरखों का स्थान है महात्मा भजन करके वहाँ सिद्ध है गये बड़े बड़े सिद्ध वहां। हमारी इच्छा है कि तुम वहाँ कथा करो तो वहाँ के जितने सिद्ध हैं सबकी कृपा हो जाएगी बहुत अच्छी बात है जवाब किया और देखो बच्चा मैं रहूंगा श्रोता फिर बोले हे दक्षिणा बताओ क्या लोगे दक्षिणा मैं लज्जित तो हो गया मैंने की महाराज जी आप क्या कह रहे हैं क्या दक्षिणा है लगी आप आशीर्वाद दीजिए ठीक तो गांव के एक आदमी को बुला के कहा कथा होगी तैयारी करो कथा की तैयारी होगी वहां पहुंचे तो कल से कथा थी और आज पहुंचे तो वो लोगों ने गांव में मंच सजा के रखा एक गद्दा बिछा के ऊपर से चादर बिछा के मस्नद लगा के और साड़ियों से सजाए नई साड़ी गामन में ऐसी सजाते हैं माताओं की नई धोती होती है नई साड़ियों से मंच सजाया और जाति महाराज जी तो एकदम नरसिंह हो गए अरे बाल ब्रह्मचारी साधु लुगाइयों के घाघरा के नीचे बैठ के कथा कहे है तेरी जरे तेरी अरे गांव के विजवासी तुम कुछ नहीं जानते हटाओ ये घाघरा में बैठ के कथा कह है तेरी जेरे तेरे राम राम घांगरा में बैठ के कथा सब महाराज निकलवा दिया कपड़ा तकिया भी हटवा दी रे ये नई एक पुरानी और महाराज उनके यहां से आई रे ले जाओ यार खाली तक दो टाइम की कथा पंडित जी बोले कि वो सर्वतो भद्र बनेगा यू बनेगा क्यों बनेगा पूजन की सामग्री तो कुछ है क्या सर्वतो भद्र बनेगा राधा गोपाल जी बैठे सब इसी में एक कलश रख दो एक नारियल धर दो और कहो जिसको कथा सुनना हो देवी देवता नवग्रह सब इसी में आके बैठ जाओ अलग से कुछ नहीं मिलेगा हाँ ठाकुर जी को भोग लगेगा पत्तल आ जाएगी प्रसाद सब पाओ हाँ ये सब प्रपंच नहीं यहाँ साधु कहने वाला है साधु सुनने वाला है ये सब नाटक नहीं, सब तो कुछ नहीं, खाली कलश रख दिया और महाराज जी की अपनी आसन जिससे वो विरासें इतनी बड़ी आसन थी उस आसन को उन्होंने बिछा दिया बोले देखो ये पवित्र है इस पर बैठ जाओ महाराज जी भाई मैं टाट पे बैठ जाऊंगा नया टाट मगा के महाराज जी धूना घर में टाट पे बैठ गए एक लंगोटी ही पहनते थे शरीर पर वो टाट की बोरी पर बैठ गए हमने कहा महाराज जी आपकी आसन पर हम अरे बकबक बक करते हो व्यास मनुष्य नहीं होता व्यास नारायण होता बैठ जाओ उनके तो ऐसे ही आदेश होते थे उनके तो बिठा दिया दो टाइम कथा होती रात को वही आसन उठकर महाराज जी लगा लेते उसी पर महाराज जी विश्राम कर जाते सवेरे दो टाइम हमारी उसके आसन में कथा होती आठ घंटे रोज कथा होती संगीत तो था ही नहीं, सीधी सीधी कथा और महाराज जी एकदम एक आसन से भाव समाधि में डूब कर कथा श्रवण करते थे एक दिन वहां के जिला पुलिस अधीक्षक आ गए एसपी कहते हैं उनको छोटे गांव में बड़े अधिकारी आ जाए तो बड़ा मानते हैं उसको आए वहीं महाराज जी के पास में बिठा दिया महाराज जी तो बोले उठे नहीं ऐसे बैठे रहे पूरे समय उसको जल्दी जाना था और जब कथा पूरी हुई तो लोगों ने परचय महाराज ये एसपी साहब हैं। तो महाराज जी बोले क्या करें बाजे तो बजवावे की कलत करवावे एस पी है तो आए कथा सुन पधारे हमारे तो विक्षेप हो गया अरे राम राम यही आके बैठ गया बता हमारे विक्षेप हो गया वहाँ बैठता कथा सुनने यहाँ बैठ गया ऐसे बोलते उनको कोई लाल पेट नहीं थी कि कोई मंत्री है कि राजा है कि प्रजा है सब एक जैसे थे उनकी दृष्टि में वो हंसने लग गया तो महाराजी गलती हो गई मैं यहाँ बैठ गया अलग बैठना चाहिए था केवल आपका दर्शन आपकी वाणी सुन ली अब हम जा रहे हैं हमको तो व्यस्तता थी महाराज जी ने प्रसाद दिया बिरा तो ध्रुव चरित्र जब चल रहा था तो उस ध्रुव चरित्र में एक प्रसंग आता है कि श्री ध्रुव जी महाराज ने पहले तो त्रिराग प्राण से त्रिराग प्राण से कपित्व बज्रासना तीन दिन तीन रात्रि के बाद कैंथा और वेर के फल खाकर ध्रुव जी ने तब किया ऐसे एक महीना व्यतीत हुआ दूसरे महीने में वो छह दिन के बाद सूखी पत्ती चबा लेते और यमुना जी का जल पी लेते और तीसरा महीना आया तो नौ दिन तक कुछ खाते पीते नहीं नौ दिन के बाद एक बार जल पी लेते और जब चौथा महीना आया तो बारह एक बार वायु का आहार बारह दिन तक कुछ नहीं खाते पीते और उसके बाद एक बार वायु का आहार कर लेते फिर ध्यान में चले जाते इस तरह से चौथा महीना व्यतीत किया और पांचवा महीना आते ही पूरी तरह कुंभक में प्राणवायु को रोक लिया और अपने दक्षिण पादांगुष्ठ के बल पर खड़े होकर कठोर तप करने लगे गुरु जी के चरित्र में लिखा है हा महाराज जी श्रोता तो सवेरे सवेरे हमसे बोले देखो आठ घंटा बैठते हो थोड़ा घूम के आया करो हमसे बोलते जल्दी स्नान संध्या करके थोड़ा एक दो किलोमीटर सही ही घूम आया करो क्या करें हम उनकी बात मानते तो ये हालत नहीं होती अब जबरदस्ती घूमते हैं महाराज घूम के आया करो इतनी देर बैठते हो थोड़ा घूमना चाहिए हाथ पैर सीधे लेकर आओ तब सुबेरे जाने लगे इधरा कल तुमने कथा में सुनाया था के ध्रुव जी के चरित्र में को वायु का आहार करते थे वायु का आहार जानते हो क्या है अरे बोले कहते नहीं हवा खाया हो कहते नहीं हवा खाया हो तो हमें कि महाराज जी आप जैसे हमसे घरे जाओ हवा खाया हो मैंने घूम आओ अरे बोले तो दुनिया के लोग बोलते हवा खाया हो हवा खाना भी सीखना पड़ता है वायु का आहार ही एक यौगिक क्रिया है के पांच बज रहे थे दूना घर में महाराज जी अकेले विराजे थे।, थे कि वारा अटका अटका अटका करके उन्होंने अपने शरीर की वायु बाहर निर्गत की और एक विशेष योग की मुद्रा से वायु का पान किया और अपने संपूर्ण उदर को वायु से भर लिया हमसे बोले पहले छू इसको पेट को तो एकदम ऐसा कोमल उनका श्रीलंग था पेट तो इतना कोमल रहता था महाराज जी का क्या कहना अद्भुत बहुत कोमल है इसके बाद जब उन्होंने क्रिया कर ली अब स्पर्श करो एकदम वो तो गुब्बारे जैसा भूल गए पेट बोले ये वायु भीतर प्रतिष्ठित हो गई है अब जब तक हम इसको पुनः इसी पद्धति से निकालेंगे नहीं तब तक हमें भूख प्यास शरीर का कोई धर्म बाधित नहीं करेगा शरीर में कमजोरी भी नहीं आएगी और मैं जितने दिन तक चाहूं उतने दिन तक बैठकर भजन में अपना समय व्यतीत कर सकता हूँ महाराजी बैठ गए प्रत्यक्ष हमको करके दिखाया केवल बोल के नहीं हवा खा के दिखाई उन्होंने बोले इस क्रिया का आश्रय लेकर के ही महापुरुष हजारों वर्ष तक तब करते रहते थे और उनके शरीर में चेतना बनी रहती थी आज भी किया है उस दिन महाराज जी ने कुछ भी नहीं लिया बैठे रहे हम कथा में बैठे रहे फिर रात्रि को बैठे रहे दूसरे दिन हम सुबह फिर जाने लगे फिर बोले देखो पूरा काम बताना चाहिए फिर उन्होंने वायु को किस पद्धति से बाहर करना है उस पद्धति को भी बताया और फिर हंसकर बोलते हैं बच्चा आंख मुद के फोटो खिंचाने वाले योगी तो बहुत मिलेंगे लेकिन इस धरती पर दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में आज के समय इस प्रकार की क्रियाओं को जानने वाले अत्यंत दुर्लभ हैं अरबों खरबों में से कोई एक होगा ऐसा कहा ऐसे समर्थ योगी पुरुष थे इसको कहते बारी बताता, हवा खा लेना एक बार वायु का आहार कर लेना और फिर कुछ भी ग्रहण न करना और कुछ दिन किए कठिन कछ कच दिन उपवासा कुछ दिन कठोर उपवास किए और आगे फिर तो बेल पाती मही पर सुखा तीन का Bhaj bhujha, puni pari hare. पत्री भी उतार के नहीं बेल पात मही में सुखाई जो झड़के नीचे गिर जाती बेलपत्री उसको खा करके तीन हजार वर्ष आपने यतीत किए बाद में सूखे बिल्वपत्र खाना भी बंद कर दिए तब उनका नाम पड़ा अपरणा क्या नाम पड़ा पर्ण भी छोड़ दिए पत्ते भी छोड़ दिए बोलो भगवती अपर्णा देवी की पत्ता खाना भी छोड़ इस युग में भी तपस्वी हुए हैं पत्र खाकर भजन करने वाले हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है अपने आरंभिक जीवन में परम श्रद्धे पूज्य पात स्मरणीय महान गौ ब्राह्मण के उपासक नामनिष्ठ महापुरुष पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर 12 वर्ष तक केवल बिल्व फल बिल्व पत्र खा करके गंगा जल के साथ यही 12 वर्ष तक आहार किया था और 12 वर्ष तक गायत्री का निरंतर जप किया था और उसी का दिव्य प्रभाव यह था कि छोटी बड़ी पुस्तक मिला और उनके द्वारा लिखा हुआ श्री चैतन्य चैतावली जो गीता प्रेस से प्रकाशित है और जिस समय भैया जी उन्होंने चैतन्य चर्तावली लिखी ब्रह्मचारी जी ने गंगा जी के मध्य में लिखी नौका से गंगा नौका, नौका गंगा जी में चलती रहती और तब तक उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया केवल दुग्ध और फल ही लेते थे और निरंतर महामंत्र का जब करते थे और तब उन्होंने इस पद्धति से लिखा अत्यंत भावाविष्ट होकर के लिखा साथ में भी जो कुछ लिखा मूल आधार विशेष निश्चित अमृत है पूचारी जी की लेखनी से भी जो लिखा गया वो भी अपने आप में अनुपम है अद्भुत है पढ़ना चाहिए ऐसा बोलो बंदावन विहारी बारह साल तक बिल्ब का सेवन किया उन्होंने एक पुस्तक लिखी बिल्ब फल अमृत फल एक पुस्तक लिखी बेल के अपने अनुभव ऐसी दिल्व की महिमा है और इतना कठोर किसी ऋषि महर्षि के, के द्वारा भी इतना कठोर तप पहले कभी नहीं किया गया आकाशवाणी हुई ब्रह्मवाणी हुई भयो मनोरथ सुफल राजेश अब मिले हैं पुरा तुम्हारा मन सफल हो गया अब कठोर तप मत करो भगवान शिव अवश्य मिलेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है ये किसने कहा किसी देवता ने कहा यहाँ एक विशेष बात गोस्वामी जी करें ब्रह्म गिराव गगन ग्रह्म ब्रह्म ब्रह्म मैंने साक्षात भगवान की वाणी सुनाई पड़ी ब्रह्म वाणी सुनाई पड़ी और अब यहाँ तक कहा ब्रह्म वाणी ने कि हे भवानी ऐसी तपस्या बड़े बड़े ऋषि वो भी नहीं कर सकते है जैसी कठोर तपस्या तुमने की है और देखो जब तुम्हारे पिताजी आग्रह करें कि अब महल में लौट चलो तो तुम हठ मत करना लौट जाना और कब जाना प्रमाण क्या है बोले सप्तर्षी आ जाए तो उनका दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि हाँ यह वाणी बिल्कुल सत्य है सप्तर्शी आ जाए तो समझना कि ये वाणी बिल्कुल सत्य है और फिर इसके बाद तुमको घर से बुलावा आएगा और फिर तुम वहाँ चले ही जाना इसमें विलंब मत करना ऐसा ब्रह्मवाणी ने कहा और उस ब्रह्म को सुनकर के भगवती को अत्यंत प्रसन्नता हुई बोलो भक्तवत्सल चल भगवानी Jai jai Shri Radhe Jai jai Shri Radhe बक्सर वाले महाराज जी ने लिखा है यद्यपि पद तो बहुत लिखे हैं उन्होंने शिव चरित्र भी खूब विस्तृत लिखा है नाटक शैली में भी लिखा है लेकिन हम सब न कह के कुछ कुछ अंश कहेंगे गौरी शिव की आराधना पूज्य महाराज जी का वाणी से बड़े प्यारे लगते थे ये पद और मामा, मामा जी की झलक कहीं दिखाई पड़ती थी तो पूज्य भैया श्री लक्ष्मण शरण जी भी गाते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि पूज्य महाराज जी की झलक और लोग भी गा रहे हैं पर वो अलग स्वर बैठ जाता है महाराज जी की झलक उसमें समझ में मामा जी की झलक गौरी शिव की आराधना करण लागी गौरी शिव की आराधना करण लागी गौरी शिव की आराधना अति सुमारी पितु माता तो की दुलारी नारी पतिशु कुमारी पितु मातु तो की दुलारी कुमारी माता की दुलाई जाई सुमारी पिशुर मातु की दुलाई जाई भार चरण कमल रती चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रथी चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रती चाहे विश्वनाथ पति चरण कमल रथी मध्य कव्य प्रभु के घर करने में शरीर की भी क्या हो रही है सानू हम प्रीन होना हो न होना सहज भी मन प्रीति पप्रिया गीत सहज भी मन पीति शिवजी के मरला के थ हरी मागृ हथ गरी पर गौर के पढ़ लगा हाँ दीजे वरी के पढ़ना pehdiye bar narayane prabhu aaye sab san diye wad subhalamo rakh parang naami श्री पार्वती देवी की कितनी सुंदर काल कितना सुंदर पद है गोस्वामी जी कहते हैं उमा का चरित्र हमने सुंदर सुनाया पर अब भगवान शिव का चरित्र जब से सती जी ने योगाग्नि में अपने देह का विसर्जन किया है तब से भगवान शिव अत्यंत उदासीन हो गए तबते शिवमन भयु विरागा क्या उसके पहले वैराग्य नहीं था जबते सती जाए तन त्यागा तबते शिवमन भयू बिराग तबते मने पहले नहीं था सती जी ने देह छोड़ा तो वैराग्य मन में आ गया ऐसा अर्थ नहीं समझना भीतर तो भगवान शिव के वैराग्य है वो ज्ञान वैराग्य और भक्ति के मूर्त विग्रह हैं। उनसे बड़ा ज्ञानवान कोई दूसरा नहीं उनसे बड़ा वैराग्यवान कोई दूसरा नहीं और उनसे बड़ा भक्तिमान भी कोई दूसरा नहीं लेकिन सती जी निकट हैं, तो उस वैराग्य के भाव को हृदय में छिपा के रखा था तो गुप्त था क्योंकि अब सती जी है तो सती जी का भी मन रखना चाहिए तो सती जी के साथ ही कुछ वार्तालाप करते थे कुछ उनकी ओर भी दृष्टि देते थे लेकिन अब अच्छा हुआ अब कोई दूसरा अप्रयोजन नहीं रह गया केवल सती हमारी अर्धांगिनी है तो थोड़ी प्रीति उधर थी ठाकुर जी ने कितनी कृपा की किंचित प्रीति का विषय था उस प्रीति के विषय का ही ध्वंस कर दिया तो अब बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा है अब आनंद से निर्द्वंद होकर भजन करेंगे हम शंकर जी के लिए ये बात कभी सोच भी नहीं सकते कहने की बात तो बहुत हो जाए पर संसार की एक बात कह रहे हैं संसार की बात यह है माताओं आप बुरा मत मान इसलिए पहली हाथ जोड़ लिये गृहस्थाश्रम का खूंटा जो है ना वो गृहिणी है क्या गृहस्थ आश्रम का जो खूंटा है ना खूंटा खूंटा जानते हो नहीं जानते क्या जिससे चौपाई को बांधा जाता है हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे है। लिखा है ग्रंथों में खूंटा गृहणी है इसलिए जब तक खूंटा रहता तब तक बंद के रखना पड़ता नार में रस्सी बांधे बांधे दो लो फूटा गड़ा हुआ है खूंटा उछड़ जाएगा तो ही आप निर्बंध हो पाएंगे इसका मतलब ऐसा मत सोच लेना कि आप जान बूझ के फूटा उठाड़ दो उत्तम पक्ष यह है कि मनुष्य शत्रुपा के समान पति पत्नी दोनों ही एक साथ निश्चय करके भजन में लग जाए उत्तम पक्ष है दूसरा पक्ष यह है कि कथनचित भगवान ने ही ऐसी लीला बना दी कि ऊटा उखाड़ दिया भगवान ने ऊटा उखाड़ दिया तो कोई भी बुद्धिमान द्वारा घूटे पर बंधना नहीं चाहेगा एक बार फूटा उखड़ गया सो तो उखड़ गया फिर तो भैया तू अपनी इच्छा से बंधु हमारे भक्तमाल में एक ऐसा चरित्र है श्री बाबा माधवदास जी जगन्नाथपुरी वाले बाबा माधव दास जी उनका जन्म तो हुआ था ब्रह्मा वर्त विचूर, कन्नौज क्षेत्र में उनका जन्म कन्नौज का जन्म था उनका कांपुज ब्राह्मण थे बाबा माधव और इतने बड़े विद्वान थे कि नाभाजी ने तो उनको व्यास कहा विनय व्यास मानो प्रकट हुए जग को हित माधव जी ऐसे लगता मानो वेदव्यास जी पुनः प्रकट हो गए कितने बड़े विद्वान थे अल्पायु में ही शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान वे हो गए प्रचुर संपत्ति भी उनके पास थी अभाव सरस्वती लक्ष्मी दोनों की कृपा उनको प्राप्त थी और एक ऐसी विचित्र लीला भाई वो जमाना अब ये आज से कम से कम 500-600 साल पुरानी बात क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी से माधव दास जी का मिलन वृंदावन के रसिकों से उनका मिलन तो इसका मतलब है कि 500 साल से तो पुरानी बात है उस जमाने में विवाह की अवस्था में हो जाती तो छोटी अवस्था में हो जाते थे विवाह तो आपकी आयु अभी ज्यादा नहीं थी 18-20 वर्ष की आयु थी विवाह हो गया था एक पुत्र को जन्म देकर और प्रसूति ज्वर से पत्नी दिवंगत से पधार गई अब आप संसार की दृष्टि से भैया जी विचार कर सकते हैं कि अपने पिता माता की अकेली संतान अकेले से बाबा मारो और 18-20 वर्ष की आयु क्या होती है 18-20 वर्ष की आयु में उनकी अत्यंत सुंदरी पत्नी दिवंगत हो गई और क्रिया कर्म सब होने के बाद सब नाते रिश्तेदार इकट्ठे होकर कह रहे थे अरे भाई छोटे बच्चे को तो देख लो ये किसका दूध पिएगा ये कैसे जिएगा इसका लालन पालन पोषण कौन करेगा रिश्तेदार कितने दिन यहाँ रह जाएंगे तो विवाह तो करना पड़ेगा माता पिता की सेवा कौन करेगा सबने कहा लेकिन बाबा माधवदास जी ने कहा खूंटा उखड़ गया अब खूंटे पर बंधना है माताएं बटलोई के एक चावल को दबा के देखती और चावल सिद्ध हो गया उसमें कनी नहीं है तो पूरी बटलोई को नीचे उतार देती है पूरे के पूरे चावल सिद्ध हो गए ऐसे ही संसार की एक घटना से प्रेरणा ले लेनी चाहिए बाबा माधव दास जी बोले हमने तो प्रेरणा ली हम विवाह लेंगे तब पीछे पड़ेगा बोले यार तो करना पड़ेगा अभी उम्र ही कितनी है तुम्हारी अठारह बीस साल की उम्र है विवाह कर लो अच्छा रहेगा उन्होंने कहा चलो ज्यादा पीछे पड़ रहे हो तो एक सर्फ है विवाह क्या आप सब मिलजुल कर गारंटी लो कि विवाह के बाद हम मरेंगे नहीं अथवा जिससे विवाह हुआ वो भी मरेगी नहीं ये गारंटी ले लो कौन तो कर ये गारंटी संसार में कौन ले सकता है ले सकता को सचुप हो रही पिता माता की सेवा और बालक का हम करेंगे जैसा लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे अभी बालक बहुत छोटा ही था चार छह महीने का भी नहीं था और आप बगीचे में बैठकर के भगवत चिंतन कर रहे थे भैया जी उसी समय घटना घटी एक हवा के झोंके से एक पक्षी का अंडा घोंसले से नीचे गिरा तो कहाँ गिरा जहाँ बगीचे के पत्तन पत्ते इकट्ठे करके ढेर लगाया गया था उस पर गिरा नीचे गिरता तो अंडा नष्ट हो जाता पर ऐसी जगह पे गिरा जो तो अंडा नष्ट नहीं हुआ वो फूट गया उसका जो चूजा था पक्षी वो बाहर निकल आया आंख उसकी बंद थी नवजात पक्षी की आंख बंद थी वो भूख लगी थी चौंक ऐसे ऐसे घुमा रहा था उसी समय एक कोमल कीड़ा मकड़ी ने उस कोमल कीड़े को पकड़ा था और मकड़ी के ग्रास से छूट कर वह कीड़ा सीधे आया उस अंडे के द्रव से चिपक गया वहीं उस पक्षी ने अपनी चौंस लगा ली और उसको खा लिया उसकी भूख बंद हो गई इस दृश्य को देखा माधव दास जी ने बोले देखो तो, तो सही मैं कितना मूर्ख हूँ सारे संसार का ठेका अपनी खोपड़ी पर लिए बैठा हूँ यहाँ इसके माता पिता उपस्थित नहीं हैं। इस बच्चे इस अंडे को बचाना ठीक से बच्चे का प्रसव हो जाना और उस नवजात बच्चे को भूख होने पर उसके आहार की व्यवस्था कर देने वाला भर परमात्मा विराजमान है और फिर भी हमें सबके ठेकेदार बने हुए हैं बस वहीं से उठे और सीधे जगन्नाथपुरी पहुंचे साउ से नहीं तो चार छह महीने के बच्चे का क्या होगा और इनका क्या होगा उनका क्या होगा, होगा, होगा। अभी मर गए तो क्या होगा। चले गए पैदल कन्नौज से चल के जगन्नाथपुरी पहुंचे और इतनी दीन का मन में कि हाय हाय ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु केवल कोठी पत्रा पढ़ने में और संसार के विषय के सेवन में हमने व्यतीत कर दी हाय हाय अपने जीवन के 20 वर्ष हमने नष्ट कर दिए विषय की कालिक मुंह पर ऐसी लगी हुई है कि जगन्नाथ भगवान के सामने उपस्थित होने योग्य में नहीं नील चक्र का दर्शन हो गया ध्वजा का दर्शन हो गया बस इतना ही बहुत है और समुद्र के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी जिसमें एक व्यक्ति मुश्किल से रह सकता हो उस झोपड़ी के द्वार की तरफ पीठ करके अपने मुख पर वस्त्र करके भूखे प्यासे आए थे और वहीं बैठ करके भगवान के नाम का जप करने लगे आज रात्रि को तीन दिन तक जब ही करते रहे जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए और जगन्नाथ जी की विफलता देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा जय जय आज इतने व्याकुल कहते हैं बोले एक ब्राह्मण भूखा बैठा है तीन दिन से पूरी में कोई भूखा नहीं मरता बेचारा भूखा है और इसलिए आज हमने भी प्रेम से कुछ आहार नहीं लिया है भोग लगा लिया बिना मन के तो लक्ष्मी जी ब्यारू का स्वर्ण थाल लेकर के पहुंची बोले आप चिंता मत करो आप सुखपूर्वक तो मैं ब्यारू करा के आती है इनमें तो इतना वैराग्य था कि किसी को दृष्टि ही नहीं डालनी फिर कोई सजी धजी स्त्री आई है तो स्त्री की ओर दृष्टि कैसे डाले और नीची नजर कर ली आपने भजन करने लगे और वही थाल रख करके लक्ष्मी जी तो अंतर्धान हो गयी और ये जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है हरि हरि तुलसी पधराई हुई है आपने ग्रहण किया लेकर बाबा के हाथ और बाबा ने खा के खाल बाहर रख दिया उनकी दृष्टि में सोने में और मिट्टी में कोई भेद नहीं बाहर रख दिया जो है वो इससे ले जाए पहुंच गया फूटा उठा एक बार संसार में फंसने के बाद संसार के विषयों की कटुता का अनुभव कर लेने के बाद फिर उस विष को जानबूझकर पीना ये मूर्खता है ये बुद्धिमान जिसको कहते हैं वही राजे बड़े दुख की बात है बुढ़ापे में लोग जाहिर कर लेते हैं बुढ़ापे में अब कोई काम नहीं है किस लिए ब्याह किया बोले हमारा कोई ध्यान देने वाला नहीं हमारा ध्यान कौन देगा अरे भाई वृद्धस्य तरुणी विषम वृद्धस्य तरुणी विषम जान बुझ वो विश्मान कर रहा है वैराग्य की ये महिमा इसलिए यह अर्थ मत करना कि तवते शिवमन भाई विरागा है वैराग्य तो पहले से ही है पर सती जी हैं तो थोड़ा सा लोक धर्म का निर्वाह भी कर रहे थे और अब तो कारण ही समाप्त तो हो गया तो कारण भावे कार्य भावा, जब कारण ही नहीं रहा तो कार्य कहां से रहेगा? इसलिए वे भी परम वैराग्य को उन्होंने धारण किया और अब रहनी कैसी सती जी की याद में रोते नहीं है क्या करते हैं जप ही सदार कहां जाकर सुनते हैं किसी बीच में तो हंस रूप धारण करके नीलगिरी पर्वत पर काग के यहां भी कुछ काल रहकर शंकर जी ने रामकथा का श्रवण किया शिवजी के रूप में क्यों नहीं गए हंस के रूप में क्यों गए देखो कथा में विक्षेप डालना अच्छा नहीं कितने बड़े बन का कथा में न जाओ कि जाते ही तुम्हारी तो कथा में सब विक्षेक हो जाए रत्म हो जाए पता नहीं वक्ता क्या कह रहा है क्या कहना चाहता है? यदि शिव के रूप में जाते हैं तो कागशुंड जी उठ खड़े हो जाएंगे सब श्रोता उसके खड़े हो जाएंगे लाओ भैया सिंहासन लाओ अर्घ लाओ पाद्य लाओ मधुपर्क लाओ कंदबूल फल लाओ स्तुति करो आरती करो जय जय करो भैया हम तो कथा हम कोई पूजा सम्मान लेने आए हैं क्या किस भाव से हंस बन के शंकर जी बैठ गए और लंबे समय तक वहाँ भी कथा सुनी इसका अर्थ है कि संसार में ऐसी कोई घटना घट जाए तो उस घटना को लेकर मत बैठे रहो रोसे मत रहो जब सदा रघुनायक नामा, भगवत भजन में लग जाओ और और अपने मन आपका समाधान समाहित नहीं हो पा रहा है तो कभी अयोध्या कभी सिद्धपुर कभी जगन्नाथपुरी कभी वृंदावन पर जाके ऐसे फालतू मत घूमो वहां जाकर भगवान की कथा सुनो तत्काल ता समाधान मिलेगा और कहते हैं कि ऐसे जो भगवान शिव हैं जिन्होंने चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सुख भगवान शिव जिनमें न मोह है न है न काम है ऐसे सबको आनंद देने वाले जो भगवान शिव हैं उन्होंने अपने हृदय में श्री रामचंद्र को धारण कर लिया और इस पृथ्वी पर असंग भाव से वित करने लगे और कहीं स्वयं राम जी का चरित्र भी सुना देते हैं यद्यपि भगवान शिव अकाम हैं, फिर भी भगत विरह दुख दुखित सुजाना फिर भी सती जी मेरी परम अनुरक्ता भक्ता है इस भाव से मेरी अनन्या अनुरक्ता भक्ता सती हैं। इस भाव से वे सती जी का भी बीच बीच में स्मरण कर लेते हैं ये है भगवान शिव के द्वारा किए गए प्रेम का आदर यद्यपि अकामा यद्यपि सर्वथा काम शून्य है लेकिन फिर भी अपने भक्त का चिंतन करते हैं भगवान अपने भक्त का स्मरण नहीं करेगा तो भला कौन स्मरण करेगा और हमारे यहाँ तो महाराज जी कथाओ में है श्रीमद देवी भागवत में एक नई बात इस बार पढ़ने को आई इक्यावन शक्ति तो है ही पर देवी भागवत में आई कि सती जी का देह भी भगवान शिव को प्राप्त हुआ कैसे प्राप्त हुआ कहते जब सती जी भस्म हो गई तो भगवान शिव त्रिलोकी को दग्ध करना चाहते थे तब श्री ब्रह्मा जी ने अमृत वृष्टि करके उस भस्म से ही सती के देह को उत्पन्न कर दिया और उस सती के देह को भगवान शिव ने कंधे पर लिया और भक्त भगवान शिव ने रोते हुए कहा देवी तुमने अपराध तो बहुत छोटा किया था हमने दंड बहुत कठोर दिया लेकिन अब मैं तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कराऊंगा सब तीर्थों में तुम्हें स्नान कराऊंगा और अब तुम शोक मत करो तो भगवान शिव ने प्रेम का प्रेम किसको कहते इसको दिखाया देह को रखकर चले तो भगवान विष्णु ने चक्र से शरीर के खंड खंड किए और वे खंड जहां गिरे वो शक्तिपीठ हुए तो इक्यावन शक्तिपीठ की चर्चा तो है पुराणों मार्कंडेय पुराण में भी है लेकिन 108 सौ आठ शक्तिपीठों की चर्चा उस देवी भागवत में है और उसमें कहां-कहां भगवती किस रूप में विराजमान है इस बात को लिखा है तो एक विशेष बात लिखी है वो हम कह, कह कर आगे बढ़ेंगे बोली चित्रकूट में श्री चित्रकूटाधीश्वरी मैथिली के रूप में भगवती विराजमान है बात लिखी है चित्रकूट में वृंदावन में बोले वृषभान ब्रंदावनेश्वरी, रासेश्वरी रसेश्वरी श्री राधा के रूप में विराजमान है उसमें लिखा है इसका मतलब है ब्रजमंडल में राधा रानी की ही प्रधानता चित्रकूट धाम में श्री किशोरी जी की प्रधानता ये हमने इस बार पढ़ा तो नई बात हमको लगी तो हमने कहा आप, आपको सुना दें हम, ऐसी सुंदर बात तो वो भी एक लीलाई हो गई जहां जहां वे अंग प्रत्यंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ हुआ जगन्नाथपुरी में जो विमला देवी है वो भी शक्तिपीठ है वहां भी कुछ ंग गिरा क्या कौन सा अंग गिरा बिमला देवी में बिमला देवी में कोई पूरी के महात्मा होंगे तो बताएंगे हमको बताया था लेकिन हम भूल गए देवी जो है मंदिर के भीतर बिमला जी जिनको जगन्नाथ जी को भोग निवेदित करके उनको प्रसाद मिलता है और बिमला जी जब ग्रहण कर लेते हैं तो वो महाप्रसाद हो जाता है ऐसा कहते हैं वो बिमला जी शक्ति पीठ है और वहाँ भी भगवती का श्री अंग गिरा है ऐसा पुराणों में वर्णन है तो यद्यपि भगवान शिव अकाम है लेकिन फिर भी वो सती जी का वियोग का भी स्मरण कभी कभी कर लेते हैं बहुत समय व्यतीत हो गया राम जी के चरणों में प्रेम बढ़ते ही चल, चला गया और अब जितना प्रेम बढ़ा उतने उत्कट दर्शन की व्याकुलता बढ़ी देखिए हमारे भीतर प्रेम बढ़ रहा है हम कैसे अनुभव करें भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता बढ़े तो समझ लेना प्रेम बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता न बढ़े तो समझना कि अभी प्रेम बढ़ नहीं रहा है नेम प्रेम संकर कर देखा अविचल हृदय और ये अविचल भले भले भग, भले भग, भगति रेखा प्रगटेराम कृतज्ञ कृपाला रूपशील प्रकट हो गया बोलो रामचंद्र भगवान की जय और शंकर जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि जैसा व्रत का आपने निर्वाह किया है ऐसा निर्वाह कोई भी नहीं कर सकता भैया जी नाटक में कोई कुछ भी बन जाता है तो क्या वह वही हो जाता है क्या वो नाटक था जी सीता जी बन गयी लेकिन उस नाटक को भी नाटक न मानकर सत्य मानकर व्यवहार किया ऐसे व्रत का निर्वाह कौन कर सकता है और कहा कि देखो पार्वती जी को हमने सती जी को हमने प्रगट होकर वर दिया है कि अभीष्ट सिद्धि रस्तु और उस अभीष्ट की सिद्धि के लिए वो हिमालय नंदनी के रूप में प्रगट वही है और आपको उन्हें अंगीकार करना है अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपा निधि भगवान ने विस्तार सहित पार्वती चरित्र सुनाया जो काम गुरुजी करते हैं आज वही काम भगवान कर रहे हैं गुरुजी भी यही काम करते हैं इधर जीव की ओर से भगवान के सामने सिफारिश करते हैं और इधर भगवान से भगवान के सामने सिफारिश करते हैं और इधर जीव को भगवान की कृपालता दयालुता सब दिखा करके और जीव को प्रेरित करते हैं ऐसे ही भगवान ने नारद रूप से बहुत ध्यान से सुने क्योंकि नारद नारदी चौबीस अवतारों में अवतार हैं भगवान ने नारद रूप से भगवान शिव की उपासना की विधि बताई उपासना की प्रेरणा दी और फिर स्वयं आ, अपने स्वरूप से प्रकट होकर राम रूप से प्रकट होकर के पार्वती जी की गुण आदि का वर्णन करके कह रहे हैं कि अब महाराज इतनी लंबी चौड़ी कथा सुनाने का एक मात्र प्रयोजन है क्या प्रयोजन बोले अब विनती मम सुना शिव जो मो पर निज ने यह मुही मांगे प्रभु झोली पसार कर आपके सामने में खड़ा हूँ आप अवढर दानी हैं आपके द्वार से कोई याचक निराश आकाश जाता नहीं है मैं स्वयं याचक बन के आया हूँ आज आपको हमारी झोली भरनी पड़ेगी क्या याचना है आपकी उन्हें विवाह जा पार्वती से विवाह करो यही वरदान हमें दे दीजिए कुछ बक्सर वाले महाराज जी कहते थे सब ठाकुर जी अपना पीताम्बर प्रसार कर खड़े थे तो भोले बाबा मुस्कुराए बोले महाराज विचार तो करो अजगर करें न चाकरी पंची करे न काम दासमलू का यो कहें सबके दाता अभी जो सबके दाता हैं वो अपना आंचल फैलाए हैं कुछ मांगने के लिए अब किससे बोले जो स्वयं भीख मांगता हो हम स्वयं भिक्षाटन करते हैं आप ही सबको देने वाले हैं आप क्या मांग रहे हैं बोले आप दे सकते हो आप भले ही भिक्षा करते हो पर फिर भी सब कुछ देने में समर्थ आप ही जहाँ कहीं जिसको जो कुछ मिला है वो तो आपकी कृपा करुणा से ही मिला है हमें याद नहीं है लेकिन एक पंडित जी बड़ा सुंदर गाते थे उसकी एक पंक्ति सुना दो धन धन भोलानाथ तुम्हारे धन धन भोला तुम्हारे ड़ी नहीं खजाने में लोक दे। आप दे। तो दन दन दन तीन लोग बस तीन बता देखे धन धन बोला नाथ पास दियों तीन लोग में ऐसो दिन दयालु है राी तो नहीं खजान आप तो वीराने में स्मशान में रहते हैं तो आप हमको दे दीजिए शंकर जी बड़े संकोच में पड़ गए बोले आपने पहले वचनबद्ध कर लिया और अब आपकी वचन को तो हम मेट नहीं सकते इसलिए सिरधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा हमारा यह परम धर्म है हम आपके आदेश को सिरोधार्य करते हैं अपने मस्तक पर धारण करते हैं क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी शुभ जाने माता पिता गुरु इनकी वाणी में विचार नहीं करना चाहिए इनकी आज्ञा का पालन करने से अशुभ नहीं होता सुबह ही होता देखो माता कुंती ने आज्ञा दी कि आज जो नवीन भिक्षा लाए हो उसका पांचों भाई मिलकर उपभोग करो और तो द्रौपदी को एक साथ पांचों ने वरण कर लिया किसी को बुरा नहीं लगा किसी की हो निंदा के पात्र नहीं हुए क्योंकि माता की आज्ञा का पालन किया मा तो पिता पिता की आज्ञा हुई परशुराम जी को बेटा परशुराम हा पिताजी ये तुम्हारी माता बड़ी पापनी है इसका सिर धड़ से अलग कर दो पहले और पुत्रों से कहा था उन्होंने कहा पिताजी दिमाग खराब हो गया आपका पितुर दसगुना माता गौरव ना तिरछित पिता से दसगुना अधिक महत्व तो माता का होता है हम पागल नहीं है अपनी मैया पर प्रहार नहीं कर सकते बोले जाओ तुम पागल नहीं हो पागल हो जाओ मूर्ख हो जाओ सब शास्त्र तुम्हें तो विस्मृत तो हो जाए पागल हो गए थे परशुराम जी।, जी से कहा बेटा पिताजी आज्ञा पालन करो हर से काट दो इसका सिर और जो तुम्हारे भाई है ना जिन्होंने मेरी आज्ञा उनका भी सिर काट दो जो आज्ञा पिताजी खट खट खट खट खट, खट। मैया के साथ भैयाओं के सब के सिर काट दिए बस मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुमने आज्ञा का पालन किया पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा पिताजी हो तो आपके जैसा प्रसन्न हो ना प्रसन्न है तो वरदान मांगो बोले वरदान यही है कि मेरी माँ और मेरे भाई सब जीवित हो जाएं उनको जो आपने श्राप दे दिया कि उनको वेदक ज्ञान विस्मृत हो जाए वे सब पहले जैसे तब तेज ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाएं और मेरी माता को मेरी भाइयों को यह स्मृति न रहे कि परशुराम ने हमारा सिर काटा था नहीं तो द्वेष हो जाएगा ये बात भूल जाए वो एवं अस्तु और सब सही हो गए इससे झालिए प्रेरणा और लेनी चाहिए कि आज्ञा पासन तो करना चाहिए लेकिन आज का कोई बाप कह दे बेटे को कि तुम और भाइयों को और मैया को मार दो मेरी आज्ञा है और आपने आज्ञा पालन किया तो आप पहले तो जेल जाओगे केस चलेगा बाप भी जेल में जाएगा और अंत में फांसी पर झूलना पड़ेगा पिताजी बचा नहीं पाएंगे इसीलिए आज्ञा देने वाले की सामर्थ्य का विचार भी कर लेना चाहिए एक ये युधिष्ठिर बहुत ध्यान से सुने प्रसंग दूसरी जगह का है पर हम कहना चाहते हैं युधिष्ठिर यदि धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन न करते जुआ खेलने वाली आज्ञा का उन्हें कोई दोष नहीं लगता पर उन्होंने पालन किया श्रद्धापूर्वक पालन किया एक बार नहीं दो दो बार पालन किया और उसका परिणाम हुआ कि बारह वर्ष का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास उन्हें भोगना पड़ा युधिष्ठिर की धर्मशीलता के कारण युधिष्ठिर का अनिष्ट नहीं हुआ पर आज्ञा देने वाले का सर्वनाश हो गया सौ पुत्रों में से एक पुत्र भी जल देने वाला नहीं बचा इसका तात्पर्य क्या है कि श्रद्धावान व्यक्ति यदि अनुचित आज्ञा का पालन करता है तो उस पाप से ग्रसित वो नहीं होगा किंतु सामर्थ्यवान व्यक्ति बड़ा व्यक्ति माता पिता गुरु शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देते हैं उसका पाप उन्हें भोगना पड़ेगा ये सब बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन ये बहुत विचारणीय बातें हैं। जब जमदगनी के जैसा सामर्थ्यवान पिता हो तो आज्ञा का पालन किया जा सकता तो भगवान तो भगवान है भगवान से अधिक सामर्थ्यवान कौन है आप माता भी हैं, आप पिता भी हैं, और आप गुरु भी है आप स्वामी भी है और आप आज्ञा दे रहे हैं तो आपकी आज्ञा सिरोधार्य है तुम सब भांति परम हितकारी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी आपकी आज्ञा सिरोधार्य है बड़ा सुंदर लिखा है भक्त वाले महाराज जी ने बाबा जी ने जैसे ही भोले बाबा ने कहा जैसे ही भोले बाबा ने कहा कि हम आपकी आज्ञा सिर पर धारण करते हैं भाग नहीं नहीं नहीं नहीं सिर पर धारण मत करना हृदय में धारण करो क्यों कहते ना आप आपकी आज्ञा सिरोधार्य है बोले सिरोधार्य मत करना क्यों क्योंकि सिर पर नहीं सिर पर नहीं उर्मे में हूं क्यों, क्यों? सिर गंगा की धार धो बहाय में दारही जाने कौन किनार गंगा जी की तीव्र धारा आपकी जिताओं से बह रही है हमारी आज्ञा भी बहकर पता नहीं किस कोने में जाकर अटक जाएगी इसलिए सिर पर नहीं हृदय में धारण करो इसलिए प्रभु है रे तुम्हारे अब के जो अब देखो शंकर जी ने कहा श्रोधारे तो भगवान ने कहा राखो हृदय में रखो भगवान ने सुधार कर दिया बोले कब जी तो कहेंगे महाराज सिर पे धारण की थी, थी। आपकी आज्ञा लेकिन पता नहीं गंगा जी कहाँ बहा के ले गई हमको तो पता भी नहीं खबर भी नहीं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा अब भगवान अंतरधान हो गए और भगवान शिव ने उसी मूर्ति को अपने हृदय में धारण कर लिया अब देखिए एक बात प्रसंग कह देते हैं विवाह बंधन का मूल है शास्त्रों में लिखा है न ग्रह ग्रह मित्याह घर को घर नहीं कहते सब किसको घर कहते बोले तो ग्रहणी ग्रह उच्चते ग्रहिणी को ही ग्रह कहते हैं ग्रहिणी है तो ग्रह है गृहिणी नहीं है तो क्या का ग्रह अच्छा एक बात बताओ हो सकता है बड़े से बड़ा मकान लोगों का हो पर संतों के जितने बड़े बड़े आश्रम होते हैं इतने बड़े मकान ग्रस्त के होते हैं इतनी बड़ी बैठक कोई बनाता है जितने में आप लोग बैठ के कथा सुन रहे हो बेटा कोई नहीं बनाता इतना बड़ा रसोई घर बनाते ये भी कम पड़ता है हाँ। बहुत कम पड़ता है रसोईघर ये पंगत घर भी कम पड़ती आज लाल बाबा बड़े दुखी हो रहे थे जो है व्यवस्था सब देखते हैं कहते महाराज जी दो बजे तक कल आज भी उन्होंने सबेरे कहा महाराज जी क्या करें दो बजे ढाई बजे तक पंगत चलती है अब दो बजे के बाद कितने पूरे को धुलाई करवाना पुछाई करवाना फिर बिछैयत करना इसके बाद कथा की सब तैयारी होना तो आप तीन ही बजे आ जाते हो क्या करें बाबा देर में हमें अब हमें ये कैसे कहें उधर आगे लेट होने से सब लेट हो जाता है तो बोले एक बजे के भीतर यदि पंगत पूरी हो एक डेढ़ बजे तक हो जाए तो बहुत अच्छा है तो भैया प्रसाद के लिए तो सबको खूब झरा नहीं होता है लेकिन आप लोगों से प्रार्थना है की डेढ़ बजे तक ही गोविंदाए नमो नमः कर लिया करें तो अच्छा है तो इतना बड़ा स्थान भी छोटा पड़ जाता लीला के लिए छोटा कथा के लिए छोटा पंगत के लिए छोटा उत्सव के लिए छोटा और इसी समस्या की निवृत्ति के लिए भगवत प्रेरणा से श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में जिसको हम लोग नई गौशाला कहते हैं उसमें गौ माता की छत्र छाया में एक विशाल सत्संग भवन का निर्माण हुआ है थोड़ा काम बाकी है उस तेजी से चल रहा है तीन हजार से कम लोग नहीं बैठेंगे वहाँ तीन हजार से भी अधिक लोग वहाँ बैठ जाएंगे कितना विशाल बन रहा है एक बार में झरा की पंगत पूरी बैठ जाएगी और पूरा वातानुकूलित बन रहा है इतना ठंडा होगा अलग से उसके लिए डीपी अलग से लगवानी पड़ी बहुत भारी कनेक्शन लेना पड़ा बहुत अधिक खर्च उसमें हो गया उसका बिल भी बहुत अधिक आने वाला आएगा बहुत जैसा जितनी चीनी डालोगे उतना ही मीठा होगा तो बिल भी खूब आएगा ठाकुर जी सब करेंगे लेकिन वो इसीलिए बना तो इतना बनने के बाद भी लोग कहेंगे छोटा है तो एक को तो महा घर कहना चाहिए घर थोड़ी है महा घर है पर इसको कोई घर नहीं बोलता सब कहते हैं मलु पीठ या आश्रम है? अब देखो हमारे सामने ही श्री सुदामा कुटी है कुटी किसको कहते हैं सुनने में लगता है कि श्री सुदामा जी की एक छोटी सी मढ़या झोपड़ी होगी वो श्री सुदामा कुटी है? ये तो लगता नहीं सुनने में और सुदामा कुटी नहीं श्री सुदामा जी का नगर है बोलो परम सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज की नगर है उसको घर क्यों नहीं बोलते मे की बात कह रहे हैं इसलिए घर नहीं बोलते कि चाहे हजार दो हजार कमरा भी हो तो भी इसको घर नहीं कहेंगे क्योंकि वह गृहणी नहीं है गृहिणी होगी तो झोपड़ी भी घर हो जाएगी और गृहिणी नहीं होगी तो हजार कमरे वाला विशाल मठ भी घर नहीं वो आश्रम ही कहा जाएगा ग्रहिणी ग्रह मुच्छे तीसरे विवाह बंधन कारक है एक दोहा है रहीम जी का जिनका हो गया है वो पश्चाताप न करें और जिनका नहीं हुआ हो वो सावधान हो जाए जिनका हो गया वो तो उसी में गुजारा करें उनको तो कोई गति नहीं लेकिन जिनका नहीं भया हो वो सावधान हो जाए रही मन ब्या व्याधि है सको तो रहो बचा पावन बेरी पड़त है ढोल बजाए बजा पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजा ये विवाह बंधन का मूल कहा गया लेकिन हम जो बात कहना चाहे चाहते ध्यान से सुने ये विवाह बंधन का मूल होने के बाद भी यदि समर्थ महापुरुष आज्ञा कर दें सद्गुरु भगवान आज्ञा कर दें या साक्षात ठाकुर जी आज्ञा कर दें तो फिर ये बंधन का मूल नहीं है फिर इसमें कोई बंधन का मूल ये बात लागू नहीं होगा आप विचार करके देख लो श्री हित हरिवंश महाप्रभु देव बादक ग्राम में प्रकट हुए और देववन के निवासी थे उनके पिता पंडित श्री व्यास मिश्र तारा रानी की दक्षिण पुष्टि से वे वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन प्रातःकाल की वेला में उनका आविर्भाव हुआ श्री हितरवंश महाप्रभु जी का जो भगवान की वंशी के स्वरूप माने जाते हैं और वहां देववन में भी विवाह हो गया था वहां उनके संतान भी हो गई थी और लगभग 30 बत्तीस वर्ष की आयु थी उस समय सब कुछ त्याग कर उन्होंने संसार त्याग कर और वहाँ से चले वृंदावन की ओर बीच में चरसावल गांव आ गया वहाँ आत्माराम पंडित जी के घर में श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजमान थे ठाकुर तो नजर डालने वाला यही है ये। किसको लूट ले सरे आम चोरजार सिखामणी है हमारे ठाकुर जी तो महाराज जो सब कुछ त्याग के लंगोटी लगा के आए थे उन पर अपनी ऐसी रोक माधुरी की मोहनी डाल दी के श्री हरिवंश जी वही अटक कर रह गए और ब्राह्मण बड़ा दुखी था मेरे कोई पुत्र तो है नहीं दो पुत्रियां हैं धन भी नहीं विवाह कैसे करेंगे पुत्रियों का और ठाकुर जी की सेवा पता नहीं आगे कौन इतने लार प्यार से करेगा ठाकुर जी ने कहा आ गए हमको दहेज में दे दो और दोनों बेटियों का विवाह इन्हीं के साथ कर दो और वृंदावन में जाकर हम विराजेंगे और इनके तुम्हारी कन्याओं का जो वंश होगा वह अत्यंत पवित्र वंश होगा और अत्यंत दीर्घकाल तक वो हमें लाड़ लड़ाएगा ये राधा वल्लभ लाल जी श्वेतली के ठाकुर जी हैं भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के आत्मदेव जी को ये ठाकुर जी दिए हैं स्वप्रगट ठाकुर जी हैं और दहेज में मिले और उनको लेके जब यहाँ आए तो दहेज को कितना सहेज के रखा है देख लो तो क्या बाधा हुई श्री हित हरिवंश जी को विवाह करने से क्या बाधा हो गई लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुने कहना बहुत जरूरी है साधु होने के बाद विरक्त दीक्षा लेने के बाद सन्यास दीक्षा लेने के बाद यदि कोई विवाह करता है तो धर्म शास्त्र में उसको बहुत अधिक निंदित माना गया उसे आरूढ़ पतित कहा गया उसे वानतासी कहा गया तो यदि किसी भी प्रकार से भगवत कृपा से साधु का विरक्त स्वरूप मिल गया है तो किसी स्थिति में विवाह की बात मन में नहीं आनी चाहिए यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने किसी से विधिवत चतुर्थाश्रम की दीक्षा ग्रहण करी हो ऐसा नहीं था वो गृहस्थ ब्राह्मण थे और वैराग विभाव लेकर आ रहे थे इसलिए उनके विवाह में दोष नहीं ये हम कहना चाहते हैं नारद जी के विवाह में दोष है क्यों दोष है नारद जी के विवाह में अहो नारद धन्यो विरक्ता शिरोमणि सदा श्री कृष्णदास मग्रही योग भास्कर विरक्तों के शिरोमणि हैं और भैया आचार्य ही गड़बड़ा जाएंगे तो पीछे वाले तो सब गड़बड़ वैसे धरे हैं भीतर से तो जैसे तैसे आचार्यों को देख के अपने मन को रोके गए तो उनका तो फिर घोर पतन हो जाएगा इसलिए आचार्य को संभालना यह भगवान का काम है भगवान ने कहा नारजी तुम गाड़ी दे दो चाहे प्राप्त दे दो हम ब्याह तो नहीं होने देंगे नहीं होने दिया भगवान ने विवाह क्योंकि इसमें धर्मशास्त्र की मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा था नारजी विरक्त शुरू श्री वल्लभा जी नैश्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा के बाद फिर सन्यास लेना चाहते थे जब दिग्विजय यात्रा उन्होंने की पंडरपुर आए तो निश्चय किया जब कनकाभिषेक उनका हुआ उन्होंने निश्चय किया कि अब हमको आ, कुछ दिन नैश्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहना है और बाद में सन्यास ले लेना है और पंडरपुर में श्रीमद भागवत जी का पारायण किया जहां उन्होंने पारण किया उन्हों दर्शन करके आये भैया जी साक्षात ठाकुर जी पधारे वल्लभाचार्य को हृदय से लगाया इतना अद्भुत मिलन हुआ है कि वहाँ शिला पिघल गई है ठाकुर जी के चरण शिला में बने हैं और श्री वल्लभाचार्य जी के चरण भी शिला में बने हुए हम दर्शन करके आए एक रात्रि वहां निवास करके आए ठाकुर जी का दर्शन करने आए पंडरी जी का शिवल दर्शन करते जग गया। ये मेरे लाला है ये भाव जग गया ठाकुर जी बोले ब्याह कर लो अभी तो नैस ब्रह्मचारी होना चाहते हो सन्यासी होना चाहते हो ब्रह्मचारी के कई लाला होते हैं, सन्यासी के कहीं लाला होते हैं ब्याह कर लो बोले महाराज तुमको हजार सो हमको पहाड़ एक आप तो परमात्मा हो सोलह हजार एक ब्याह कर सको हम जीव हैं हमें इसी योग्य नहीं है बोले नहीं ब्याह कर लो हमारी बात मान लो क्यों बोले ये भी आप विवाह करेंगे तो हम आपके लाला बनकर आएंगे तो विठलनाथ ही विठलनाथ जी के रूप में आए इसलिए विठलनाथ जी हम आपके लाला बन के आएं। अरे जब ठाकुर लाला बन के आवेंगे तब तो हमारे ब्याह करने में कोई बाधा नहीं विवाह कर लिया बल्लभाचार्य जी की जो उपासना है उसमें क्या विघ्न पड़ा हरिवंश महाप्रभु जी की रसोपासना में क्या विघ्न पड़ा श्री जयदेव महाप्रभु को जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी पदमावती जी से विवाह कर लो मना कर दिया लेकिन आकाशवाणी हुई स्वीकार करो इसी में तुम्हारा लाभ है तुम्हारी उपासना में विक्षेप नहीं होगा नहीं हुआ विक्षेप आप कहेंगे कि आप कहना क्या चाहते हम ये कहना चाहते हैं अपनी इच्छा से संसार में फंसोगे तो बंध जाओगे पर गुरु गोविंद की आज्ञा हो जाए तो धन्यो ग्रह शास्त्र फिर तुम्हारा ग्रह शास्त्र भी बंधन कारक नहीं है तो भोले बाबा ये दिखा रहे हैं समझा रहे हैं कि भैया हमने अपने मन से ब्याह नहीं किया अपने मन से पहले किया था तो झंझट पड़ गई अब इसलिए द्वारा व्याह अपने मन से कर रहे अपने मन से का मतलब ब्रह्मा जी ने कहा सबने कहा कर लिया लेकिन इस बार भगवान की आज्ञा हो गई और आज्ञा हो गई तो अभी आप सुनेंगे बारात लौट के जैसे ही कैलाश पर गई है और जाते ही कथा शुरू हो गई, बोलो भक्तवत्सल भगवान की ये, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उस मूर्ति को हृदय में धारण कर लिया अब तो महाराज संपूर्ण देवता भगवान विष्णु ब्रह्मा जी सब भगवान शिव के निकट पहुंचे सबने अलग अलग भगवान शिव की स्तुति की भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा कि कहो आप सब क्यों पधारे हैं विष्णु बिरंकी सुरेश जोरे सकल समाज जय जय करी सुर आयु के ही आप सब किसने आए ब्रह्मा जी ने कहा अलग अलग सब बोलेंगे तो समय ज्यादा खर्च हो जाएगा हम सब बहुत परेशान है बहुत मार नहीं खा सकते तारका की। अब तो प्रार्थना करने आए सकल सुरन के हृदय अश्वश शंघर परम था निज नये नन दे था नाथ तुम्हार विवाह अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं अरे ब्याह तो है पहले कन्या तो बताओ कौन से ब्याह करें है बोले पार्वती तप की अपारा पार्वती तपल की अपार स्वीकार करें सुनकर के शंकर जी ने मुस्कुराकर कहा ठीक है ऐसा ही होगा देवताओं ने कबलो आस दो सब की देवता चले गए भगवान शिव ने सप्तर शियों का स्मरण किया सत्तर शि आए भगवान कैसे आपने याद किया हम तो धन्य हो गए बड़े लोग छोटों को याद करें तो उनका सौभाग्य है तुमको बुलाया है पार्वती सही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले गिरी प्रेम पठ यू भवन दूरी पर आप जाकर के पार्वती के प्रेम की परीक्षा लें और फिर हिमालय को प्रेरित करके पार्वती को अब न हो वो अपने महल में पधारे ये दो काम के लिए भेजा एक तो उनकी प्रेम की परीक्षा अब देखिए भाग सर्वज्ञ भगवान शिव बार बार प्रेम की परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं एक छोटी सी बात कहकर हम आगे बढ़ते हैं अब तो महंगी आती होगी पहले रंग जी के मेला में मटका घड़ा बिकने आते थे पुरानी बात बता रहे हैं और महाराज जी कहते थे कि ये जो ब्रह्मोत्सव का मेला होता है उस पे आते थे बर्तन बिकने महाराज जी कहते जाओ पंडित जी मेला देखने जा रहे हो एक मटका ले आना तो दो रुपए का मटका मिल जाता था कितने का अब तो शायद बीस रुपए का या पचास रूपये का हुआ है अच्छा सौ से ज्यादा हो गया अब 20-25 साल पुरानी बात होगी दो रुपए में मटका मिलता था तो दो रुपए के मटका को चारों ओर से घुमा घुमा के ठोकते थे थे टन, टन बोल रहा है कि झन्न झन्न टन टन बोले तो टन रुपया दो मटका ले लिया और कहीं से भी झन बोल गया तो ये अब कहीं न कहीं से इसमें टूटा है छेद है अब ये लेने लायक नहीं है अरे भैया दो रुपए की मिट्टी की हंडी खरीदकर ठोक बजा के देखा जाता है क्योंकि उससे व्यवहार करना है और जिस भक्त को भगवान सदा सर्वदा के लिए अपनी सनिधि प्रदान कर रहे हैं, तो उसको ठाकुर जी थोड़ा भी ठोक बजाकर कर न इसलिए भगवान परीक्षा में अनुस्तीर्ण करने के लिए कोई ठोकते बजाते नहीं है फिर प्रेम को परिपक्व करने के लिए थोड़ा सा ठोक बजाकर देखते हैं पर लोग थोक बजाकर देखने में ही फेल हो जाते हैं एक थोक बजाकर देखना क्या है आपके मन के अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति का सामने उत्पन्न हो जाना ठोक बजा बजाकर देखना है उस प्रकूल परिस्थिति में आपके चित्त पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है तो हंडी झन झन्न बोल रही है और उस समय मन में आता है कि बहुत अच्छा हुआ इनमें थोड़ी सी ममता हमारी थी अच्छा हुआ ठाकुर जी ने फांस काट दी चलो अब निर्धन होकर वृंदावन में भजन करेंगे ऐसा मन आता है हिंड दो, हिं, दो वो मिट्टी की हंडी श्री ठाकुर जी के योग्य हो गयी प्रिया जी के योग्य हो गयी चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति हो पद का नाश हो, हो जाए परिवार धक्का दे के मार पीट के निकाल दे व्यापार में घाटा हो जाए कोई जिंदा न रहे जाए के सब मर जाएं, इसके बाद भी मन में कभी क्षोभ उत्पन्न नहीं होना भगवान के प्रति दोष दृष्टि न आना प्रभु आपकी बड़ी करुणा है ऐसे तो हम छोड़ते नहीं आपने कान पकड़ के छुड़ा दिया बड़ी कृपा की प्रभु ये है परीक्षा की घड़ी आने पर कभी उद्विघ्न नहीं होना भगवान की कृपा का अनुभव करना इसलिए परीक्षा के लिए प्रेरित किया सप्तर्षि याकुल हो गए सप्तर्षियों ने कहा महाराज आपकी आज्ञा तो हम स्वीकार कर रहे हैं लेकिन ये आज्ञा बड़ी कठिन है क्यों क्योंकि तो भगवान श्री हरि और भगवान शिव और गुरु इनकी निंदा करने वाला उसको नरक में भी छोर होता नहीं है तो आप तो हर तो है ही है आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं आपसे बड़ा कोई संत कोई नहीं और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना तुम तो त्रिभुवन गुरु हो तुमसे बड़ा कोई गुरु नहीं तो भगवान की निंदा ईश निंदा भक्त निंदा गुरु निंदा संत निंदा सब एक साथ हो रही है तो हमारा कहाँ ठौर होगा शंकर जी मुस्कुराए बोले तुम्हारा ठौर कहीं नहीं हमारे चरणों में ही रहेगा क्योंकि तुम अपनी इच्छा से निंदा थोड़ी कर रहे हो परीक्षा लेने के लिए कुछ अटपट बात तो बोलनी पड़ेगी खूब खुल के बोलो बस एक सावधानी रहे वो भीतर से निंदा का वचन न हो केवल यही यहीं से हो भीतर से नहीं होना चाहिए बोले तो महाराज वो भीतर वाले को भी आप ही भीतर वाले हो आपको संभाल के रखना पड़ेगा बोले बिल्कुल ठीक है बोले उतनी देर के लिए आप कर सकते हो मन से नहीं केवल वाणी से आप कुछ परीक्षा लेने के लिए कर देना और भगवती श्री गौरी जी उनके निकट सप्तर्षि पधारे आह ऋषि ने गौरी देखी कहा मन मन मन जल प्रभ्या सप्तर्षियों ने देखा ऐसा लगता था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड के ऋषियों की तपस्या विग्रह धारण करके उपस्थित हो गई हो महर्षियों ने कहा सप्तर्षियों ने कहा कि हे शैल राजपुत्री किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इतना कठोर तप कर रही हो किसकी उपासना कर रही हो और इस उपासना के फलस्वरूप क्या करना चाहती हो किस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहती हो आपके मन की जो बात है वो हमसे कह दो क्योंकि अपने पूज्य जनों से दुराव नहीं करना चाहिए पूछे तो उसको बता देना चाहिए पार्वती जी ने कहा कि अब वो इतनी बड़ी बात है कि हमको कहने में भी भारी पड़ रही है संकोच हो रहा है क्यों बोले हम कहेंगे तो उससे हमारी जड़ता ही ख्यापित होगी बोले तो कोई बात नहीं कह दो संकोच मत करो कहते कह कैसे दें पर हमारी भीतर की स्थिति तो समझिए महाराज हमारे मन ने हट पकड़ लिया है और जब मन हट पकड़ता है तो किसी की बात सुनने को राजी होता नहीं है अरे कहो तो सही क्या कहना चाहती हो बोले तो मन हट परान सुनाई सिखावा चहत बारी पर भीत उठावा हम पानी के ऊपर दीवाल खड़ी करना चाहते हैं। श्री नारजी ने जो उपदेश हमें दिया है उसे सत्य मानकर हम बिना पंखों के ही उड़ना चाहते हैं। यही मेरा अविवेक है हम भगवान शिव को अपने पति के रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए इतनी लंबी चौड़ी भूमिका बनाकर पार्वती जी क्यों बोली इसलिए बोली के मैं भगवान शिव के योग्य नहीं हूँ ये उनका दैन है ये उनका कार्पण्य है मैं इसे योग्य नहीं हूँ भगवान शिव अंगीकार करें यह उनकी कृपालुता दयालुता हमारे साधन में यह शक्ति नहीं हम भगवान शिव की सेवा को प्राप्त कर सकें और यह सुनकर के सत्तर सी हसे और बोले हाँ हाँ हाँ समझ में आ गई आपके पिताजी पर्वतराज हिमालय है ना? बोले हाँ है तो से बोले तो संसार में सब पर्वत को जड़ ही कहते हैं तो एक कहावत है ना बाप पर पूत पिता पर घोड़ा अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो कुछ न कुछ माँ बाप के लक्षण तो संतान में आएंगे आपके पिताजी हिमालय है ना तो थोड़ी जड़ता आपकी ही बुद्धि में आ गई है और फिर आपने कहा श्री नारद जी का उपदेश सुनकर हमने दृढ़ विश्वास कर लिया और मैं भजन में लग गई मुझे शिव जी की प्राप्ति हो जाएगी नारजी अरे राम राम कैसे बाबा जी के चक्कर में पड़ गई नारद जी विख्यात नहीं उपदेशकों में कुख्यात है एक विख्यात होते हैं एक कुख्यात होते हैं देखो हम ये बात नहीं बोल रहे हैं। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं की नारजी तो भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी को कोई कहता झगड़ा कराने वाला इससे बड़ा पाप कोई नहीं है नारजी झगड़ा कराने वाले नहीं न झगड़ा कराने वाले हैं, न झगड़ा लगाने वाले हैं, सब झगड़े मिटाने वाले हैं नारद जी संकीर्तन के आचार्य हैं, भागवत धर्म के आचार्य है नारज जी और हमारे श्री मार्ग संप्रदाय की परम्परा के तो एक आचार्य है हंस भगवान सनकादिक भगवान और नारद जी ये परंपरा है कि नहीं आचार्य नारद जी को हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों से उनके महत्व को अलग कर दिया जाए कुछ नहीं बचेगा सच्चे अर्थों में जगत गुरु नारद जी हैं नारजी के वैसे तो बहुत चेलाएं सबरी दुनिया ही उनकी चेलाएं है जगत गुरु पर पांच चेलों का नाम हम गिना रहे हैं आपको तीन बालक और दो वृद्ध पहले वृद्ध बता दें चेला बड़े बूढ़े चेला एक तो हैं महर्षि वाल्मीकि श्री राम कथा का उपदेश नारजी ही उनको दे रहे हैं है? ओ तपस्वाध्यायतपस्वीद नारद् पीप प्रच्च वालपुगव कोन्वस्तम लोके गुणवान्क वीरीवान्ध सत्यवाक्यो दृढ़ चारिण चको युक्त कोहिता विद्वान्कसम कसैक प्रियदर्शन आत्मा को दिषक्रोधो कोन जीतिमा कौन सूता कस्यो सेंगे एक कौतूहल मि महर्षे तुम समी ज्ञात विधम नरम श्रुआ च लोकज्ञ वाल्मीकि नारदो नारद जी आएगा कि नहीं आए मूल राम कथा के उपदेशक वाल्मीकि जी को नारद नारजी तो गुरु कौन हुए नारद जी वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी और महाभारत ब्रह्म सूत्र सत्रह पुराणोपुराण की रचना करने के बाद भी जब भगवान व्यास संतुष्ट नहीं थे अपने कृतित्व से तो उनको उपदेश देने वाले कौन हैं नारद जी तो दो तो बूढ़े चेला हैं एक वाल्मीकि वाल्मीको एक व्यास जी तो गुरु जी को हटाओ तो चेला तो बेचारी अपने आप हट जाएंगे बचेगा बोलो राम कृष्ण की कथा न रह जाए तो हम लोगों के पास क्या बचेगा कि राम कथा सुनने को मिल रही है ये भी नारद जी की कृपा कृष्ण कथा सुनने को मिल रही है ये भी नारद जी की कृपा और तीन बालक शिष्य हैं सतयुग के चेला हैं ध्रुव जी पांच वर्ष के बालक को छह महीने की अल्पावधि में भगवत साक्षात्कार करा देने की सामर्थ्य समर्थ सदगुरु श्री नार ने चलो सतयुग में उनको तो कम से कम पांच साल की आयु में चेला बनाया और प्रहलाद जी को तो त्रेता युग के आरंभ में पेट में ही चेला बना दिया ऐसा चेला बना दिया कि बाप के विरुद्ध खड़ा हो गया बेटा और पिताजी का जय सिया राम कटकृत यथा जैसे चटाई बिनने वाला चटाई को चीर देता है ऐसे भगवान नरसिंह ने हिरण कशब के पेट को फाड़ दिया दूसरे शिष्य हैं प्रहलाद जी ये कब के हैं भैया जी सतयुग के चेला ध्रुव जी और त्रेता के चेला प्रहलाद जी और द्वापर के चेला कौन भक्तराज श्री चंद्रहास जी कोई बालक है भक्त बालक चंद्रहास को दीक्षा दी है नाराज जी ने द्वापर के महान भक्त श्री चंद्रहास जी बालक बाल भक्त चंद्रहास जी अब कलयुग के भी बहुत चेला होंगे उनके लेकिन एक चेला तो स्पष्ट है कलयुग में वो हैं परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय परम भागवत महाभागवत भाई श्री हनुमान प्रसाद को दी भाई जी को दर्शन देकर के नार जी ने उपदेश किया और उनके माध्यम से कल्याण पत्रिका के माध्यम से कितना बड़ा कार्य कराया देखो हम किसी नेता राजनेता की प्रशंसा नहीं करते लेकिन हम हृदय से ये बात बोल रहे हैं गीता प्रेस को पुरस्कृत करके वर्तमान सरकार ने अपने आप को पुरस्कृत किया है गीता प्रेस को किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं क्योंकि अब भले कोई माने न माने हम गीता प्रेस के रूप में भगवान का यंत्रावतार मानते हैं ये भगवान का यंत्रावतार है ये दिव्य महापुरुष जिन्होंने इस पवित्र प्रेस की स्थापना की शेठ श्री जयदयाल गोविंदका जी भाई जी स्वामी जी ये सब भगवत प्रेरणा से प्रेरित महापुरुष थे सामान्य महापुरुष नहीं थे बहुत सनातन तो धर्म की रक्षा इसके माध्यम से हुई है किसी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं है हाँ अच्छा है गांधी जी पुरस्कार दिया हम तो कहते कि गीता प्रेस को गांधी जी पुरस्कार ही नहीं उसे भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए सही अर्थों में भारत रत्न यदि कोई भारत वर्ष की धरती का कोई रत्न है वो तो गीता प्रेस है भारत रत्न जैसा पुरस्कार उसे मिलना चाहिए और लोग कहते विश्व शांति पुरस्कार कौन सा है नोबेल नोबेल कहते है न तो वस्तुतः सत्संग के माध्यम से सत्साहित के माध्यम से संपूर्ण समाज में मानव जाति में शांति का साम्राज्य स्थापित किया है गीता प्रेस ने पूरे विश्व में इसलिए हम तो कहेंगे कि नोबेल भी उसी को मिलना चाहिए दुर्भाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का लोगों ने विरोध किया कितनी पीड़ा की बात कितने दुख की बात है लेकिन वाह श्यावास मोदी जी जिन्होंने डंके की चोट पर दिया और इसके मूल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की मुख्य भूमिका है नहीं तो गीता प्रेस को तो राजी भी नहीं था उन्होंने कहा नहीं आप प्रधानमंत्री जी की भावना का आदर करें और बड़े संकोच के साथ गीता प्रेस के ट्रस्टियों ने उस पुरस्कार को ग्रहण किया आज अखबार कोई देखता हो हम तो रोज तो नहीं कभी कभी देख लेते हैं पहले तो नहीं देखते थे पर एक महापुरुष हमको वचनबद्ध कराके पधार गए तो उनकी बात कभी कभी मान लेते हैं इस देश के बहुत बड़े राष्ट्रभक्त गोभक्त और हिंदू सनातन धर्म के प्रखर व्याख्याता थे प्रातस्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री धर्मेंद्र जी जी उन्होंने हमसे जयपुर में कहा एक वचन हमको दे तब हम यहाँ से जाएंगे क्या वचन मांग रहे हैं बोले नहीं पहले वचन दो हम उत्पटांग कुछ नहीं मांगेंगे हम कि आप बड़े हो आज्ञा करो मैंने तो पहले आपको हम पालन करेंगे अच्छा महाराज जी जो आज्ञा बोले देखो हम किसी की कथा नहीं सुनते हैं पर तुम्हारी कथा आपकी कथा आती है तो हम जरूर सुनते हैं अब बहुत प्रसन्न होते हैं लेकिन आप राष्ट्र की बात समाज की बात ये सब बिल्कुल नहीं करते शुद्ध कथा ऐसी बातें, जी कथा कहनी चाहिए लेकिन कथाओं के माध्यम से राष्ट्र जागरण भी होना चाहिए और जो ऊट पटान चीजें समाज में आ रही हैं, उनका निराकरण भी होना चाहिए उसके लिए मैं आपसे दो ही चीज मांग रहा हूँ चौबीस घंटे में एक बार तो रेडियो वाला समाचार सुन का हमारे आश्रम में टीवी नहीं है हम टीवी कहीं रखते भी नहीं है टीवी रखने का निषेध भी करते हैं। बोले टीवी नहीं कोई बात नहीं पर रेडियो वाला समाचार चौबीस घंटे में एक बार सुन लिया करो और जहाँ कहीं रहो रेडियो नहीं भी मिलेगा तो अखबार तो सब जगह मिलेगा तो हिन्दी पेपर भी एक बार नजर डाल दे, के देख लिया करो उनकी बात याद आ जाती है तो कहीं उपलब्ध हो जाता तो हम देख लेते हैं अपनी तरफ से कोई और कई बार उपलब्ध होने पर भी समय नहीं रहता तो नहीं देख पाते आज्ञा पालन में चूक भी हो जाती तो आज भी हमें हमें समय नहीं मिला मुश्किल से पांच मिनट अखबार देखने का समय मिला उसमें केवल एक बात बढ़िया हमको लगी आज डंके की चोट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अखबार में जो उनका वक्तव्य छपा है उन्होंने कहा कि विवाद ज्ञानबापी व्यापी मस्जिद कहना विवाद है यह कहां से मस्जिद हो गई ज्ञानबापी भगवान विश्वनाथ जी का यह ज्योतिर्लिंग का स्थान है सस्तिक का चिन्ह डमरू का चिन्ह त्रिशुल का चिन्ह और आज भी शिवलिंग है नंदीश्वर और सोर खड़ा है सैकड़ों चिन्ह बोले आंख खोलकर देख लो इसमें कुछ नहीं मुस्लिम समाज को अत्यंत उदारतापूर्वक अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक इसे हिंदू समाज को देना चाहिए और झगड़े पर ध्यान न देकर के मुस्लिम समाज को शिक्षा और अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए बहुत विरोध हो रहा है तमाम लोगों का विरोध भी खौर में छपा था सब चिल्ला रहे हैं कौन चिल्ला रहे हैं वो मुसलमानों के हितैसी नहीं है वो मुसलमानों के पक्षपाती नहीं है ये सबके सब केवल वोटों की लार टपक रही है उनकी मुस्लिम वोट हमको मिल जाए पर हम बड़ी पूर्वक बड़े विश्वासपूर्वक कहना चाहते हैं कि इन दस वर्षों में मुस्लिम समाज का जितना हित हुआ है उतना हित पिछले पचास साठ वर्षों में नहीं हुआ पचास वर्षों में नहीं हुआ केवल उनको अपना वोट बैंक मान करके लोग प्रयोग करते रहे लेकिन बताओ कौन सी सरकारी ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में समाज के सभी वर्गों को समान रूप से लाभ प्राप्त न हुआ वही और समान रूप से नहीं भैया जी हम तो कहते हैं ज्यादा लाभ तो वही लेते हैं आज भी सारी योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा वही ले रहे हैं और इतने सब योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी यदि सर्वस खाए भोग कर नाना और समर समरभूम भाई बल्लभ प्राणा तुलसीदास जी की चौपाई है यदि ऐसी वृत्ति है तो उनसे बड़ा कृतज्ञ और कोई दूसरा नहीं है भैया मुसलमानों को अपना हित सोच करके ईमानदारी से संगठित होकर अपना मत ऐसे ही लोगों को देना चाहिए जो भेद शून्य होकर पूरे समाज का पूरे राष्ट्र का उन्नयन करने की बात हो हाँ एक शिकायत हमको भी है वर्तमान शासक से भी और वो शिकायत ये है कि आप सब कुछ कर रहे हो पर भारत की धरती को गोवध के कलंक से कम मुक्त करोगे हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं कि एक बार ऐसी घोषणा होवे कि अब भारतवर्ष में हिमालय से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण भारतवर्ष की धरती पर किसी भी गाय की रक्त का रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरेगी ये सुनिश्चय करना चाहिए वर्तमान सरकार को और हम लोग आशावादी हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं समान नागरिकता कानून राष्ट्र में आना बहुत जरूरी है वो भगवत कृपा से हम चाहते हैं कि इसी कार्यकाल में वह आ जाए और अच्छा हो कि कार्यकाल पूरा होते होते भारत गोवर्ध के कलंक से भी मुक्त हो जाए लेकिन कथन किसी भी कारण से कोई बहाने से किसी कारण से न कर पावे उनको अगली बार और अधिक शक्ति सामर्थ्य के साथ आना चाहिए और सबसे पहले भारतवर्ष की धरती को गोवध के कलंक से विमुक्त करना चाहिए ये कहा से बात आ गई बनते याद दिला न भाई कहा आ गई शंकर जी के बिहार में ये बात कहां से आ गई याद दिलाओ भाई है? एक आदमी गीता प्रेस के ऊपर आ गई हाँ ये बात ठीक बोलो वृंदावन बिहारी तो हाँ हाँ हाँ नार जी के ऊपर बात आई थी हाँ बहुत बढ़िया बाबा आपने बढ़िया बताया नारी के ऊपर बात आई थी कैसरी नारजी ने कलयुग में भी भाई जी को अपनी कृपा का अधिकारी समझा और उनके माध्यम से भक्ति का कितना प्रचार करवाया ए? हाँ भाई जी को भारत रत्न दिया जा रहा था लेकिन भारत रत्न एक बार उन्होंने वापस कर दिया जय हो तो भगवान की बड़ी कृपा तो नारद जी की बात अब ये तो परीक्षा लेने गए हैं ना इसलिए नारी की थोड़ी आ, बात हम भी कहेंगे हम नहीं कहेंगे हम तो इनकी बात दोहरा रहे हैं जो तो लिखी वही बात वो दोहरा रहे हैं हम नहीं कह रहे नारद जी के लिए हम तो नारद जी को अपना गुरु आचार्य सब कुछ मानते हैं हम क्यों कहेंगे नारद जी के लिए तो ये तो पोथी में लिख रही है तो कहनी पड़ेगी अरे नारद जी नारद जी की बातों में आ गए आप ये विख्यात उपदेशक नहीं है कुख्यात उपदेशक है यहाँ से बात चली थी कुख्यात विख्यात में अंतर क्या है बोले देखो उपदेश सुनकर सबको सुख शांति मिलती सब पुजड़े हुए बस जाते हैं पर नारद जी का उपदेश ऐसा है कि बसे हुए पुजड़ जाते हैं ये नारद जी के उपदेश की विशेषता है कति कोई उदाहरण तो दो बोले दक्ष चित्र के धर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया दक्ष दो तरह के हैं एक हैं स्वयंभू दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से उत्पन्न और दूसरे दक्ष हैं प्राचेत दक्ष प्रचेताओं के पुत्र दक्ष इसकी भी बात सुन लीजिए जब दक्ष का बकरे का मुंह हो गया स्वयंभू दक्ष का तो उनको देव समाज में बैठकर बड़ी लज्जा का अनुभव हुआ उन्होंने कठोर तप करके योग बल से अपने उस देह का त्याग कर दिया और संकल्प बल से वही स्वयं दक्ष प्रचेताओं के पुत्र दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए और इस बार भी वो प्रजापति तो है ही है प्रजापति नायक हैं प्रजापति हुए कठोर तप करके भगवान को प्रसन्न किया असिकनी नाम वाली कन्या से विवाह किया पंचजन की पुत्री असिकनी ऐसी विवाह किया और उन्होंने अपनी सामर्थ्य से अपने योग बल से सबसे पहले दस हजार हरियव नाम वाले पुत्रों को उत्पन्न किया आप लोग कहेंगे दस हजार कैसे पैदा हैगे भैया पत्नी एक और बेटा दस हजार कैसे हैगे इसको कहते हैं संकल्प बल वो प्रजापति हैं वो सब कुछ कर सकते हैं उन्होंने एक साथ दस हजार पुत्र उत्पन्न किए और वे सबके सब किसी को दूध नहीं पिलाना पड़ा और सबके सब तब कर जन्म लेते ही युवा हो गए तत्काल उनके सारे संस्कार करा दिए गए और मैया बाप के चरणन में ढोक दे के बोले हम सब तो तपस्या करने जा रहे हैं तब करो सृष्टि का विस्तार करो वो तपस्या करने चले गए नारायण सरोवर ये गुजरात में है सौराष्ट्र में कच्छ कच्छ में है ना नारायण वहाँ भी कथा हुई है बड़ा अच्छा स्थल है नारायण सरोवर में तपस्या हुई एक बार तो हम लोगों को नारायण सरोवर इसलिए जाना पड़ा एक बार हम नारायण सरोवर गए तो बिल्कुल पानी नहीं था घोर अकाल था एकदम नीचे पानी था बहुत मेला पानी था लेकिन हम जैसे तैसे वहां नहा खो आए लोग तो हमारे साथ वाले तो उनकी श्रद्धा जवाब देगी और हमारी श्रद्धा जवाब नहीं दी हमने की चलो महान तीर्थ है जैसा भी हो हम तो गोता लगाएंगे मानेंगे नहीं चाहे भले ही ऐसा लगे बाहर निकलते समय कि कीचने से बाहर आए हो हम तो गोता लगाएंगे गोता लगाया और फिर प्रार्थना की कि अब हम द्वारा तभी आएंगे जब नारायण सरोवर लवालब भर जाएगा कई साल से अकाल था और ठाकुर जी ने ऐसी सुनी प्रार्थना इतना जोर पानी वर्षा कच्छ में की सरोवर लवालब भर गया तब हमको पथमेड़ा से ही आपसे साथ में नहीं, थे।, आप नहीं थे।, पहली बार थे पहली बार थे साथ में दूसरी बार में फिर पानी भर गया महाराज खूब तो वहाँ कथा थी हमारी शिवपुराण की वहीं से फिर हम लोग वाहन से कच्छ कितनी लंबी यात्रा वहाँ गए हमने कहा महाराज जी पूरा सरोवर भर गया हमारा मनोरथ पूरा हो गया मनोती है वहाँ तो तैरना पड़ेगा थोड़ी देर सरोवर में वहाँ जाके तैरे फिर अगली बार गो नवरात्रि भी वहां हुआ कथा हुई बहुत सुंदर तो महाराज जी नारायण सरोवर पर दस हजार तपस्या करने गए नारद जी गए और नारद जी ने कुछ ऐसा उपदेश दिया कि दसो हजार बाबा जी है गए अब घड़ी तो कैसी आगे मत बढ़ो लेकिन अब उपदेश कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा नारद जी ने कहा अरे भाई क्या बात है तुम सब एक जैसी सकल सूरज के रंग रूप के क्या बात है यहाँ सब क्यों इकट्ठे हो बोले मेरे पिताजी की आज्ञा है कि तब करो सृष्टि का विस्तार करो तब करना तो अच्छा है पर सृष्टि का विस्तार कैसे करोगे हमारे कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर यदि तुम दे सकते हो तो सृष्टि विस्तार करने में कोई बाधा नहीं करो, फस करो फंसोगे नहीं और तो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते और बिना उस प्रश्नों का विचार किए तुम यदि फंस गए विस्तार के चक्कर में तो बस तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला जायेगा बाबा पूछिए बोले पृथ्वी का अंत देखा है तुमने नहीं देखा कैसे सृष्टि विस्तार करोगे एक ऐसा बिल है जिसमें घुसने का रास्ता है निकलने का नहीं देखा है बिल बोले नहीं देखा कैसे करोगे सृष्टि विस्तार एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है जानते हो उस हंस को एक ही है वो नहीं जानते एक ऐसा घर है जो पच्चीस चीजों का बना हुआ है जानते हो उसको नहीं जानते एक ऐसा चक्र है जिसकी छुरे की धार से तेज धार है और बिना डीजल पेट्रोल के दिमदार चलता रहता है कोई नहीं बचता उससे उसको जानते हो या नहीं जानते एक ऐसा पिता है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं है वह केवल कल्याण का ही उपदेश करता है उस पिता को पहचानते हो नहीं पहचानते और भी कुछ प्रश्न हैं समय संकोच के कारण हम उनको नहीं कह रहे नारजी तो चले गए वो सब सत्संग करने लगे विमल बुद्धि थी विचार करते करते सबको समझ में आ गया पृथ्वी माने जीव और जीव का अंत है भगवान के चरणों की प्राप्ति नहीं तो जीव संस्कृति के चक्र में भटकता रहता है एक ऐसा बिल है वो बिल क्या है भगवान का धाम जहाँ जाने का मार्ग है वहाँ से लौटने का मार्ग नहीं है यद गत्वा न निवर्तनते वो धाम भगवान का है एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है वो हंस क्या है ये शास्त्र और संत यही हंस है जो नीर छीर का विवेक करते हैं सतहरी भजन जगत सब सपना एक ऐसी ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ शरीर है इसमें एक स्त्री रहती है वो ही बुद्धि उसके वो भी बहु है उसके अधीन होकर नाना कर्म करता है फंस जाता है उससे सावधान रहना चाहिए चक्र क्या है बोले यो काल चक्र है जिसके द्वारा सब मारे जाते हैं सर्वज्ञ पिता कौन है शास्त्र जो कहता सब छोड़ के भजन करो भगवान की प्राप्ति करो भगवान ने इसलिए तुम्हें मनुष्य बनाया है सारी बातें समझ में आ गईं नारे आये कहो उत्तर बोले हाँ मिल गया उत्तर क्या बोले अब आप दीक्षा दे अब हम लौट के घर नहीं जाएंगे जायेंगे बहुत अच्छा निर्णय ठीक समझा तुम लोगों ने तुरंत उन्होंने सबको मंत्र सुनाया चेला बनाया कंठी तो इतनी दस हजार कहाँ से लेके गए हुई कंठी नारे जी हो सकता अपनी हजारा माला के ही मनिया या और कहीं से कुछ संकल्प से प्रकट कर लिया हो तो पता नहीं सबको कंठी बांध के चेला बना के और दक्ष जी बोले हमारे पुत्रों की तपस्या तो पूर्ण हो गई आते ही होंगे तब तक खबर मिली आते ही नहीं होंगे अभी लौट के कभी आएंगे ही नहीं ओ फिल्म उठे दक्ष क्रोध से बोले नारजी को साप देंगे साहू को एक छोड़ा बाबा जी हजाए तो पूछो भैया बाप से कितना कष्ट हो दस हजार बालक एक साथ साधु हो गए दक्ष को बहुत दुख हुआ नारद जी को शाप देना चाहते थे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए नहीं नहीं नहीं नारद जी ने अनुचित नहीं किया सब संसार में फंसे चले जा रहे हैं इनको छोड़ाने के लिए भी व्यक्ति चाहिए प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों चाहिए भैया संत विरक्त संत इस समाज में सदा सर्वदा उपयोगी रहेंगे चाहे जितना भयंकर समय आ जाए बंधे हुए को छोड़ने के लिए छू, छूटा हुआ व्यक्ति चाहिए गृह साश्रम के बंधन में तो सब बंधे हैं पर और एक बात सही है आप लोग बुरा नहीं मानना बहुत उत्कट वैराग्य की बात ज्ञान की बात वह गृहस्थ व्यक्ति के मुख से शोभा नहीं देती बुरी तो लगेगी लोगों को लगे तो लग जाए पर शोभा नहीं देती कोई श्रोता उठ के खड़े होके पूछ ले आपको इतना उच्च उच्छुक आप क्यों फंसे हो क्या उत्तर देंगे इसलिए नारद इसलिए कबीरदास जी ने कहा ग्रही हो के कथे ज्ञान अमली होके झरे ध्यान साधु हो के कूटे भग कहे कबीर ये तीनों ठग लिए होना चाहिए नारी जी ने बुरा नहीं किया नारी जी ने अच्छे मार्ग पर इनको लगाया जी की नार ब्रह्मा जी ने उनके स्रोत को समन कर लिया फिर उन्होंने एक हजार सवला वाले पुत्र भेजे नारद जी ने उनको भी वही प्रश्न पूछे वो गए वहीं, अब उन्होंने कहा देखो ऐसा है बड़ों के रास्पद चिन्हों पर छोटों को चलना चाहिए वो बड़े थे ना और नारी ने भिखारी बनाया साधु कभी भिखारी नहीं होता है। कोई कहते हैं आओ भिखारी महाराज कोई कहते हैं कहते हैं कोई आइए भिखारी जी आइए कहता है कोई आइए भरतदास जी महाराज अले महाराज कहां से मधुकरी मांगते हैं ब्रजवासियों के महाराज हो गये? महाराज हो गए क्यों साधु का हाथ ऐसा होता है और भिक्षु का हाथ ऐसा हो अरे ठाकुर से जब साधु कुछ नहीं मांगते तो संसार से क्या जिनको चाहिए जिनको कबू चाहिए कछु तुम न सच बनेगा सच्चा सच्चा साम्राज्य संत दे सकते हैं मन लागो मेरो यार फकी में मन लागो मेला पूरब तक उत्तर दक्षिण चारों दिशा जगीरी में मन लागो मेरा फकीर दंत कबीरदास जी की बने फकीर बना दिया तब दक्ष ने साठ कन्याओं को जन्म दिया बोले फट लड़कों के तो पीछे पड़ गए नारद जी और ये भी कह दिया नर ए मूड तुम्हारा पैर कहीं टिकेगा नहीं ऐसे घूमते रहोगे नारे जी ने कहा बहुत अच्छा है अब तक हजारों साल तपस्या करते थे समाधि लग जाती थी अब जितना ज्यादा घूमेंगे उतना ज्यादा चेला बनाएंगे भक्ति का प्रचार करेंगे तो आपने तो बरदान दे दिया हमको आपके शाप से हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं नारे जी चले गए तो दक्ष उपदेश भवन न देखा आई चित्त चित्रकेत कर घर उन घाला चित्त चित्रकेत को बेटा तो दिया पर वो ऐसा दिया बेटा कि उनकी पत्नियों ने ही जहर देके मार दिया और फिर बेटा को जीवित भी कर दिया अरे जीवित कर दिया तो दसवीं साल जीवित रहने देते एक छोरा के छोरा है जा बाद में उपदेश देते तो जीवित तो किया पुत्र को जीवात्मा को बुलाकर और जैसी बालक जीवित हुआ उसने फटकारना शुरू किया ए क्या कहते हो तुम कि तुम मेरे बेटा हो मैं तुम्हारा बाप हूं कोई किसी का बाप बेटा नहीं है हा? कितनी बार तू मेरा बेटा बना मैं तेरा बाप बनाऊ मूर्ख मुझे अपना पुत्र कहता है उसने ऐसा उपदेश दिया ऐसा फटकार लगाई कि चित्रकूद बोला कि अब हमको भी लंगोटी लगा दो बोलो भक्तवत्सल भगवान की एक करोड़ रानी जिसके चीज को बाबाजी बना दिया चित्र की तरह घर भाला और कनेकश्यू के यहाँ तो ये हाल कर दिया कि घर में ही एक भेदी पैदा कर दिया जिसने सर्वनाश कर दिया घृण कश्यपू का और देखो सच्ची बात यह है नारजी की सीख जो सुनते हैं वो घर द्वार छोड़ के भिखारी माने साधु हो ही जाते हैं इसमें संदेह नहीं है ऐसे हैं नारद जी एक ब्रज की कहावत है कह दें तो बुरी तो लगेगी के के क्या टपट बोलते हैं राण के पांव सुहागिन लागी बहना मोर जैसी है जा मोरे जैसी है जा एक जो है विधवा स्त्री के एक सौभाग्यवती ने आकर प्रणाम किया ब्रिज की कहावत है अरे आशीर्वाद दे दो नई बहू आई अरे वे नाम मो जैसी है जा जल्दी हैजा मो जैसी मैं जैसी वैसी जा मतलब तू तो भी हमारी जमात में आ जा आप सरस सरसिन्ह हंसने में मत ले जाओ इसको जो जैसा होता है वह अपने निकट आए हुए व्यक्ति को वैसा ही बनाना चाहता है हम खुद भजन नहीं करते हैं बड़ी पीड़ा है बड़े दुख की बात है बड़े दुर्भाग्य की बात है लेकिन हम भगवान के सामने गुरुजनों के सामने बैठकर बोल रहे हैं हमारी बड़ी प्रबल होती है कि हमारे निकट आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शरीर संसार से पूर्ण व्यक्त होकर तीव्र गति से भजन में लग जाए हमें भले ही ठाकुर जी न मिले पर हमारे आने हमारे निकट जो व्यक्ति आवे कथा कीर्तन लीला देखे सुने उसे इसी जन्म में भगवान अवश्य मिल जाए ये हमारे मन में इच्छा होती है हमारे न उतना प्रेम है न हमारी उतनी व्याकुलता है न हमारी पात्रता है गुरुदेव भगवान की कृपा से हो जाएगा तो ये गुरुजी जाने ठाकुर जी की कृपा से हो जाएगा तो ठाकुर जी जाने बाकी ये इच्छा मन में होती है हम सत्य कहते हैं, एक बूटी कौड़ी की आवश्यकता नहीं है अन्य के एक कण की जरूरत नहीं है वस्त्र के एक धागे की आवश्यकता नहीं है हमें केवल आपसे इतनी ही अपेक्षा है आप ईमानदारी से भजन में लग जाओ भगवान आपको मिल जाए आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए आपको फिर कर्म के अधीन होकर किसी माता के गर्भ में न जाना पड़े स्वर कुत्ता गधा घोड़ा भूत प्रेत न बनना पड़े आप भगवान के पास पहुंच जाएं कितने युग हो गए हैं कितना काल हो गया भटकते भटकते अब भटकना न होवे अब तो युगल युगल सरकार के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो जाए ऐसा हो जाए तो हमारा कहना सफल है आप सबका सुनना सफल है धाम में रहना सफल है धाम में आना सफल है तो सच्चे संतों की वाणी सुनकर के तो संसार उजड़ेगा ही बोले नारजी सच्चे संत हैं मन कपटी तन सज्जन चीना आप सरित सब ही चहकी और ऐसे नारजी की बात मानकर उस पर विश्वास करके भरोसा करके तुम पति को पाना चाहते वो तो पति भी कौन सहज उदासा एक तो किसी कारण से उदास हो जाते हैं एक स्वाभाविक उदास ही रहते हैं सहज उदासीन शिवजी को निर्गुण कोई गुण ही नहीं है लज्जा नहीं है लज्जा होती तो कपड़ा पहनते कम से कम कपड़ा भी नहीं पहनते हैं एक बार कैलाश पर भगवान नारायण की इच्छा हुई कि शिवजी जी से मिलकर आवे तो मिलके आए गरुड़ पर बैठकर आए अब गरुड़ जो हैं वो सर्पों के रक्षक हैं, शत्रु हैं, तो वहाँ जो आसपास दौड़ रहे थे वो तो सब भाग गए पहले गरुड़ जी को देख के भगवान और पास में आए पास में आए तो गरुड़ी और निकट आए तो सर्प ने देखे तो खा ल खा जाएंगे हमको तो सर्प सब भाग गए शंकर जी के शरीर से कूद काट के चले गए तो शंकर जी ने सांप की ही तो लंगोटी लगा रखी थी एक सांप की लंगोटी और एक सांप का आड़बंद तो कॉफीन और आड़बंद ही सर्प का और ऊपर से व्याघ्र चर्म लपेटे थे अब वो तो कपड़ा थोड़ी है जो बांधने में आ जाए उसमें तो बेल्ट बांधना पड़ेगा तो एक सर्प ही ऐसे फंदा डाल के वो कमर कसे हुए था वो कर्धनी बने हुए था और सब सर्पों कई सब खेल था वहां तो तो सर्प सब भाग गए तो आप समझ गए कि नहीं समझे लंगोटी गायब असला गायब और भोले बाबा भगवान को भुजाओं में भर के लगे लक्ष्मी जी और पार्वती जी तो वहीं थी लक्ष्मी जी भी आई थी और मुंह करके लक्ष्मी जी हंसने लगी और पार्वती जी भी हंसने लगी भोले बाबा से कहा आप बोले क्या रहे बोले क्या चौरासी लाख शरीरों में जीव भटकता है कहां-कहां कपड़े पहनता है ये देह भी तो कपड़ा ही है देह ही तो आत्मा का कपड़ा है इसलिए कपड़ा है या नहीं है अपने प्रेमास्पद से मिल रहे हैं, इसमें कपड़े की क्या जरूरत पड़ गई और बहुत अच्छा हुआ है वस्त्रादि होते तो आवरण युक्त मिलन होता आज निरावरण मिलन हो गया बोलो भक्तवत्सल भगवान की नीलज लज्जा नहीं है कपड़ा खुल जाए तो ही उनको कोई लज्जा नहीं है कुवेश बढ़िया वेश नहीं है हाँ मुंड माल पहनना ये कोई बढ़िया वेश है शीता भस्म लगाना है, कोई बढ़िया वेश वेशभूषा है कपाल धारण करते हैं और अकुल अकुल माने कोई कुल खानदानी बताओ किस कुल के हैं शंकर जी घर भी उनके पास नहीं बट के नीचे बैठे रहते हैं दिगम्बर है और सांप इतने बड़े बड़े सांपों के पास तुम कैसे रहोगी ऐसे वर को प्राप्त करके तुम्हें क्या सुख मिलेगा है? ये तुम बौरा गई हो जो बाबरे से विवाह करना चाहती हो और तुमको पता है ये तो पहले ब्याह नहीं करना चाहती थी पंचों के दबाव देने पर दक्ष पुत्री सती से ब्याह कर लिया हुआ क्या चारी चली गई और अपने बाप के यज्ञ में जाकर जोर आदमी ने शरीर भस्म कर दिया इनको कुछ करना चाहिए कुछ नहीं किया अपने मस्त रहे आए कुछ नहीं बोली गई तो गई जाने जो और अब तो भीख मांगकर खाते हैं वो सहज इका के भवन कबहू की नारी खटाएं भीख मांग भाए का मतलब है लोग कहते ना भाई लड़के का ब्याह कर देना चाहिए बोले लड़का अपने पांव पे खड़ा है कि नहीं सब अपने पांव पे ही खड़े होते हैं पर पांव पे खड़े होने का मतलब कुछ कमाता है कि नहीं बोलिए ये ये शंकर जी की योग्यता का प्रमाण पत्र है कि भीख मांगी भव खाए भिक्षा से उनका गुजारा होता है जो सहज एकांत प्रिय होते हैं उनको स्त्री अच्छी नहीं लगती है इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है हम बिगड़ी बात बनाने आए हैं अत्यंत सुंदर अत्यंत पवित्र सुख देना जिनका स्वभाव है बड़े शीलवान हैं जिनका यश वेदादि पुराण गाते हैं जिनमें कोई दोष है ही नहीं जो गुणों के भंडार हैं जो लक्ष्मी के पति हैं वैकुंठ निवासी हैं ऐसे भगवान नारायण के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे यह सुनते ही पार्वती जी हंसी आप हंस क्यों रही हैं हम तो कितनी गंभीरता से बोल रहे हैं और तो आप हंसी कर उपहास कर रही हैं हमारा क्यों हंसी कर रही हैं पार्वती जी ने कहा पत्थर अडिग होता है अभिचल होता है तो हमारा भी हठ अडिग है अभिचल है हम उसे छोड़ने वाले नहीं हैं देखो बड़े बड़े नेत्र थे बड़ी बड़ा दिव्य स्वरूप था उनका मुंडित सिरखा लांग लगा के धोती पहने हुए थे अब वो जैसे ही आए तो उनका सब लोगों ने आदर किया महाराज जी के पास आए तो महाराज जी को उन्होंने प्रणाम किया महाराज जी ने उनके झुकने के पहले अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया तो हम सोचने लगे कि ये तो गृहस्थ ब्राह्मण है कोई और महाराज जी इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं अपने मन मन में आया महाराज जी तो सब सबको कर लेते थे तो महाराज जी ने मेरी ओर देखा मेरे मन में आया महाराज जी ने मेरी ओर देखकर कहा पंडित जी ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं ये श्री गदाधर भट्ट जी हैं आज सत्संग इन्हीं को कराना है आज इन्हीं की कथा होगी और वो बस तुरंत आकर व्याज पर बैठ गए कुछ कहने लगे अहम महाराज जी के पास बैठे तो हमने जैसी महाराज उनका ये श्री गदाधर भट्टी जी हैं, मैंने जैसी उनके चरणों में मस्तक रखा तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा बड़े बड़े नेत्रों से मेरी ओर देखा और देखने के बाद फिर व्यासपीठ पर जाकर बैठ गए तो महाराज जी हमसे बोले तुम सोच रहे अपने मन में कि हम क्या सुनायेंगे इस बार भक्तमाल की कथा में गदाधर भट्टी जी के चरित्र सुनाना हम उठे तो देखा सवेरे के साढ़े चार बजे फिर हमने गदाधर भट्टी जी का चरित्र कहा अब सबको भरोसा नहीं होगा सबको विश्वास नहीं होगा पर हम अपने विश्वास के आधार पर कह सकते हैं भैया किसी एक मार्ग पर पूर्वक चलो भगवत भागवत अपराध से बचते हुए चलो आप वहीं पहुंचे गए जहां सब संत गए हैं आप वहीं पहुंचेंगे जहां सब आचार्य गए हैं आप वहीं पहुंचेंगे जहां सब ठाकुर जी विराजमान है आपका अपना जो भाव है आपकी अपनी जो उपासना है उसके अनुरूप वहां आपको भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी आप करो तो सही खाली एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं झगड़ा में लगे हुए हैं भजन करना नहीं है प्रपंच करना है और हम सोचते हैं कि हमको सीधे भगवान का धाम मिले, कैसे मिलेगा धाम इसलिए हाँ तो ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी गुरु के बचन प्रतीत न जे ही सपने हूँ सुगम न सुख सुधिते अंतिम बात माँ देवा भवन विष्णु सकल गुण धाम जे कर मन रम जाते ही सन, सन काम जिसका मन जिससे रम जाए उसको उसी से प्रयोजन है अब हमारा मन लग गया है शिवजी में तो वहाँ से हम अपने मन को हटा नहीं सकते हटा नहीं सकते हटाना चाहिए नहीं बोलो भक्तवत्सल भगवान की हाँ एक बात है नारद जी के मिलने के पहले आप मिल गए होते तो हम तो संतों को गुरु रूप में ही देखते फिर हम आपकी बात मान सकते थे लेकिन अब तो एक गुरु में निष्ठा हमारी है उन्होंने जो कह दिया वो तो मैंने मान लिया उसको हम त्याग नहीं सकते हैं क्योंकि अब मैं जन्म संभूहित हारा ये जन्म हमने शंकर जी के लिए हार दिया न कर दिया है को तो गुण दूषण करे विचारा बोले पार्वती महारानी की ऐसी हम लोगों को तो सोचना चाहिए अब मैं जन्म श्यामहित हारा को तो गुण दूषण करे विचारा अब मैं जन राम कितहारा तो गुण दूषण करे विचारा हाँ एक बात है तुम्हारे मन में ज्यादा ही हट हो के अब हम भजन साधन छोड़ के तपस्या छोड़ के कुमारे कुमारियों का ब्याह ही कराएंगे लगता है तपस्या से आपका मन उब गया है तो आपको ब्याह कराने से मन नहीं भरता है तो आपको कौतुकियों को आलस नहीं है बहुत कुंवरे डोल रहे हैं, बहुत सी कुछ डोल रही है आप उनका ब्याह कराओ हमारे पीछे क्यों पड़े महाराज यहाँ यहाँ न लगे राव रुमाया, आपका उपदेश यहाँ काम नहीं करेगा आप ब्याह करो देखो एक बात कहें, यहाँ एक संदेश है तपस्वियों को संतों को विरक्तों को किसी के ब्याह शादी के बीच में पढ़ने की क्या आवश्यकता है ये एक उपदेश है एक घटना हम आपको सुनाते हैं दो वैष्णव परिवार एक ने हमसे पूछा कि बेटी का ब्याह हो जाए इनके साथ तो कैसा है बहुत अच्छा वैष्णव है उन्होंने कहा बहुत अच्छा है वैष्णव है हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे ये तो कहेंगे दोनों वैष्णव दोनों भक्त हैं और इस बात से इसी स्थान में भयंकर क्लेश हुआ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया दोनों पक्षों का कन्या पक्ष का वर पक्ष का मैंने उस दिन से कान पकड़ लिए कोई ब्याह के लिए आता है भैया ये हमारा विषय नहीं है आपका जन मांग मिल गया हो आपके लोक व्यवहार की बात है आप देख लो हम विवाह के लिए किसी को ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे एक बार में बढ़िया दक्षिणा हमको मिल गई सौ तो को तो आलस ना बरकन्या अनेक जगमाएं हाँ हाँ धन्य है धन्य है हम लोगों को ये चौपाई अपना जीवन सूत्र बना लेनी चाहिए जन्म को टी लग रम आपके कहने से नहीं छोड़ेंगे शंकर जी आके कहें तो बोले एक बार दो बार नहीं सौ बार शंकर जी कहे तो भी नहीं छोड़ूंगी ये है गुरुनिष्ठा जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या की वो भी मने करे तो गुरु जी की बात नहीं छोड़नी यह है गुरु वचनों में विश्वास इतना सुनते ही सातों ऋषियों के नेत्रों से जलधार बहने लगी उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और आह धन्य है धन्य है और पार्वती जी ने एक बात और कह दी कि महाराज अब आगे मत बोलो तुम्हारे पैर पड़ती हूं बहुत देर हो रही है आपके आश्रम में आपके ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे आप जाइए अब तो सबने प्रणाम किया जय जय जय जगद के भवानी तुम माया भगवान सकल जगत पी तुम नरण सिर मुनि चले पुनी कुनिहर से तुम साक्षात मालभ प्रकृति भगवती महामाया हो और वो भगवान शिव हैं सारे जगत के माता पिता हो ऐसा कहकर प्रणाम करके चले गए हैं और मुनियों ने हिमालय का सप्तर्षियों ने हिमालय के निकट जा कर के कहा कि तुम पार्वती जी को ले आओ और पार्वती जी को समझा बुझा करके ले आए हैं सप्तर्षि शंकर जी के पास गए सारी कथा सुनाई और उस कथा को सुनकर भगवान शिव के नेत्र भरा भगवान मगन हो गए धन्य पार्वती तुम्हारा प्रेम बड़ा अद्भुत है तुमने हमको खरीद लिया मन ही मन शंकर जी ने सोचा और इसके बाद भगवान का ध्यान करने लगे अब शंकर जी को ध्यान करने दो और पार्वती जी पहुंच गई अपने घर और हम लोग भी अब सात बज रहे हैं क्या करें आज भी शंकर जी का ब्याह नहीं हुआ तो हम क्या करें हमने बहुत कोशिश कर ली कि ब्याह है जाए है जाए है। इनके कारण आज लेट तक कथा हुई लेकिन ब्याह नहीं भय इतने जल्दी थोड़ी हो जाएगा ब्याह ब्याह वातन में थोड़ी होता है कुछ समय लगता विवाह में हड़बड़ी तो का काम नहीं कल विवाह होगा आज पूर्णिमा है बहुत सुनिए सुंदर बात आज पुरुषोत्तम मास की पुरुषोत्तम पूर्णिमा है आज आज बहुत बड़ी महापर्व की तिथि है जिन लोगों ने श्री यमुना स्नान किया वे निश्चित भाग्यशाली हैं, नहीं तो आज यमुना जी में स्नान न कर पाए हो दिन भर में तो कम से कम यमुना जल में आचमन जरूर कर लेना चाहिए आज बहुत बड़ा पर्व है महापर्व है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि है और आज प्रातः काल ऐसा आनंद आया परिक्रमा में कि अब तक नहीं आया कैसे आया आप लोग कहेंगे सवेरे हम परिक्रमा का विचार नहीं था आज हमारा विचार इसलिए नहीं था कि कल श्रावण मास का सोमवार भी था तो अभिषेक में भी थोड़ा समय लगा और वो दवाई ववाई भी लेनी पड़ती है तो लगभग सोते सोते 11 के बाद हमने शयन किया और सबेरे आज जैसे ही लगभग पौने तीन बजे जगे तो सिर बहुत भारी था और शरीर में कुछ टूटन भी हो रही थी तो फिर हम एक बार लघुशंका करके हाथ पैर धोके फिर मन में सोचा कि हम थोड़ा देर सो जाए और आज फिर फिर नित्य नियम पीछे रह जाता है तो आज हम परिक्रमा आज नहीं जाएंगे ऐसा मन में मन में तो था कि पुरुषोत्तम पूर्णिमा है आज होनी चाहिए लेकिन मन में थोड़ा प्रमाद आ गया तो सवेरे यहाँ खूब खोल बजने लगे कीर्तन की आवाज खूब आने लगी मेरे भाई क्या हुआ देखो भाई नीचे कोई आ गया क्या तो श्री राधा कुंड से संत पधारे थे छह सात फोल ओ बड़े बड़े जान जब, जंप, अब वो सब जोरदार कीर्तन कर रहे मथुरा के लोग आ गए उनकी प्रेरणा से वे सब संत आए थे बोले महाराज जी के साथ आज पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा की परिक्रमा हो जाएगी ओ हमने जैसे तैसे जल्दी जल्दी नहाया और संदेह कासन भी सबेरे नहीं किया कि भैया ये लोग वैष्णव प्रतीक्षा कर रहे हैं आश्चर्य है महाराज नृत्य करते हुए पूरे तो खोल इतना वजन होता है उसको लेके नाचते हुए पूरे पथ में महामंत्र की ऐसी ध्वनि गूंजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम इतना जोर कीर्तन उद्दाम नृत्य और उद्दाम कीर्तन अद्भुत तो आज बहुत सुख मिला लेकिन कोई शारीरिक अस्वस्थता ही समझिए कि हम आज प्रत्यक्ष लीला में नहीं आ सके थकान बहुत थी तो भगवत कृपा से आज बहुत कीर्तन में भी सुख मिला मन में तो रहता है कि कम से कम जब तक यहाँ है नित्य वृंदावन की परिक्रमा हो जाए तो अच्छा है उतनी देर यद्यपि एक बात हमारा एक बहुत बड़ा दोष है उस दोष का आप लोग अनुकरण मत करना वो दोष हमारा यह है कि हमारी मजबूरी है कि चिकित्सकों ने कह दिया है कि आप एक किलोमीटर से अधिक बिना विशिष्ट जूता के न चलें, क्योंकि हमारे पैर में फ्रैक्चर हो चुका है तो उसमें तकलीफ बढ़ जाती सूजन हो जाती है तो पहले तो बिना कुछ पहने देते थे लेकिन अब हमको मजबूरी में एक बार साष्टांग प्रणाम करके क्षमा मांग लेते हैं मजबूरी में हमको पहन के चलना पड़ता है अब चलो परिकम्मा नहीं तो घूमना मान लिए मान, मान लो दर्शन मान लो परिकम्मा की मर्यादा तो यही कि बिना जूता चप्पल छाता के ही परिक्रमा होनी चाहिए बाकी लोग दे लेते हैं बिना जूता चप्पल के वो भी ठीक है इसलिए हम पहले कह दिया कि वो हमारा दोष है वो ग्रहण करने के योग्य नहीं है हमारी मजबूरी समझो या हमारा दोस्त समझो तो अब जितने दिन बचे हैं उतने दिन जिन, जिन के लिए संभव हो कोई यमुना स्नान करें और जिनके लिए संभव हो वो वृंदावन की परिक्रमा भी कर सकते हैं और शाम को दीप दान अवश्य करें कार्तिक मास में जो दीप दान की महिमा है उससे हजार गुनी महिमा पुरुषोत्तम मास के आने पर हो जाती है इसमें पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो भारतीय देसी गाय के घी से दीपदान आप लोग अपने घर के ठाकुर जी को करो यमुना जी को करो तुलसी पीपल को जहाँ आप चाहे वहाँ आप एक दीपक कम से कम एक व्यक्ति एक दीपक अवश्य प्रज्जवलित करें। सूखी तुलसी की लकड़ी को घी में डुबा करके और तो थोड़ा कपूर उसके अग्रभाग पर लगाकर उस काष्ट ऐसी यदि आप दीपदान करें तो भगवान को विशेष प्रसन्नता प्राप्त होती है और दीप दान की बहुत अधिक महिमा बढ़ जाती है ऐसे आप लोग दीप दान करें और हमारे योगेंद्राचार्य जी तुलसी ऐसी सहस्र अर्चन तो रोज करा ही रहे हैं यद्यपि आज विलंब हो गया फिर भी आज हमारा मन है कि हम भी थोड़ी देर बाद हम भी अर्चन में पाँच सात मिनट आएंगे आज पूर्णिमा का लाभ हम लेंगे बाकी जिन लोगों को जाना आवश्यक है वो प्रस्थान करें कथा का विराम होता है तो आपको शंकर जी के ब्याह में सम्मिलित होना हो, तो एक रात और रुकना पड़ेगा तो नहीं तो जाओ बरसाना कोई बात नहीं श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय हरती श्रीना तीन कवित लमित सिले हरती श्रीना हरती श्रीना